कल जब हमने सत्र पूरा किया था उस समय काफी सारे प्रश्न थे तो उनको अभी हम शुरू करते हैं बढ़ाते हैं उसको आगे माइक मैन रेडी तैयार? हाँ जी कल कुछ पूछना चाह रहे थे भैया कौन पूछना चाह रहा था यहां पे? हाँ भैया बताइए माइक माइक मैन मेरे को दे दो हाँ हाँ भाई जो कल सुनकर गया मेरे घर में तो आनंद आ गया है हाँ हाँ आपने सुख की परिभाषा बताई कि घर में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो रात हमने जब यहां की बात अपने घर में बताई तो घर आनंद में हो गया कि चलो अब हमारी भी सुनी जाएगी वेरी गुड जोरदार बहुत बढ़िया तो दूसरा एक आज और उस पर विस्तार से बात हाँ, विस्तार से बात होगी मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा यहां भी जैसे आपने बताया कि दो विषय बताए हैं नौकरी और व्यापार तो वेद में जो मंत्र संख्या है यजुर्वेद का बारवा अध्याय इकहत्तरवा मंत्र है उसमें कृषि को सर्वोत्तम बताया गया है और ये बात जो है एक अरब और छियानवे करोड़ साल पहले हमारे ऋषि ने कही गई है तो आप जो नौकरी व्यापार है इसमें तीसरा जो है वेद वाक्य लिखे कि भाई कृषि में कृषि को सर्वोत्तम बताया गया है मैं चाहूंगा कि यहाँ इसको दर्ज किया जाए और वेद का इसमें स्मरण किया जाए ठीक बात इस पे बात करेंगे ना ठीक धन्यवाद ये बढ़िया बहुत अच्छी बात हाँ जी ये भाई कुछ कहना चाह चाहिए देखिए आज जो हम यहां पर बात शुरू कर रहे हैं एकदम विस्तार तक जब तक अपने को तृप्ति ना हो जाए कोई हमारा आगे बढ़ने का कार्यक्रम नहीं है तृप्ति ही है हमारा उपलब्धि है तो थ्रू एंड थ्रू ना हो जाए तब तक हमको उस पर डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है मेरी तरफ से मैं खुला हूं और मेरी तरफ से कोई टाइम लिमिट भी नहीं है आप बोलोगे रात के बारह बजे तक मैं रेडी हूँ मैं उतने के लिए तैयार रहता हूं हाँ जी क्योंकि अभी श्रीमान ने संवाद शुरू किया है अभी धीरे धीरे धीरे धीरे वो जनरेट होगा और उसमें कई सारे मुद्दे हमारी अपनी जिंदगी की जुड़ेंगे <coughs> नहीं नहीं वो द, वो दबा देते हैं तो बंद हेलो जी नमस्कार नमस्कार हा जी भाई फोन वाले जरा बाहर जाए प्लीज और फोन बंद कर देंगे भाई ज्यादा बेहतर रहेगा जी आ, जो आ, जो बात यहां कही गई है नहीं चाहते हैं अ कल जब हमने इसके ऊपर थोड़ा सोचा तो थोड़ा यह महसूस हुआ कि इनमें से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दे यार जो ना चाहते हुए भी शायद कई ऐसे लोग हैं जो हम में से ही हैं या इस धरती पे जो रहते हैं वो इनमें से कई सारी चीजें चाहते हैं आ, जैसे कि जैसे कि जैसे भी कहा गया कि बीमारी नहीं चाहिए परंतु जो प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं उनमें से कई सारे ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि लोग बीमार हो उनके जीवन में समस्या हो ताकि ये सब चले देखिए इसको कैसे तय करें पहले डॉक्टर साहब को बुलाए या पहले आपसे बात हो अभी क्या होता है जब हम दूसरे आदमी के लिए बात शुरू करते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दूसरे आदमी के लिए बात नहीं करेंगे ऐसा नहीं करें लेकिन यदि शुरुआत दूसरे आदमी से करते हैं तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। या यूं कह लो उल्टे निष्कर्ष पर पहुंच जाते है ना आप भी नहीं चाहते हैं बीमार हो डॉक्टर भी नहीं चाहता है बीमार हो आप भी अपनों को बीमार होना देना नहीं चाहते डॉक्टर भी अपनों को बीमार होना देना नहीं चाहते आपको अभी परायों से कोई मतलब नहीं है वो जाय भाड़ में डॉक्टर को भी परायों से कोई मतलब नहीं है जाय भाड़ में यहां पहुंचे अभी ये जो अपना पराय की दीवार है इसके कारण हमको ऐसा लगता है कि वही चीजें वहां पर बदल जा रही है, है ना जैसे बाउंड्री वॉल पे खड़े होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पे खड़े होते हैं तो बाउंड्री के उस पार गोली चलाने से उसको परमवीर चक्र मिलता है और बाउंड्री के इस पार गोली चला देने से तो फांसी की सजा मिलती है अब ये क्या हो गया देखिए कहां फंसी पड़ी माना जाती है कहां फंसी देख लीजिए अब ये यहां से ये निकल के आ गया भ्रम ये वाला पेन भ्रम की बात करेंगे भ्रम में क्या हो गया कि सिचुएशनल सच्चाई को हम मानने लगे सच्चाई सिचुएशनल नहीं है किसी भी आदमी को मारना ठीक है या नहीं इस पे हमको पहले निर्णय करना पड़ेगा वो बाउंड्री के स्पार हो या बाउंड्री इस स्पार हो ये सारी पहले हमने बाउंड्री हमने क्रिएट किया है और हमारे मन की बाउंड्री है जो कि जमीन पाके खड़ी है और इन बाउंड्री पे आ जाने के बाद हमारा कोई माए बाप नहीं है हमारा कोई सच्चाई नहीं है हमारा कोई ईमानदारी नहीं है हर वो काम जो नहीं करना चाहिए हम दूसरे के बाउंड्री में जाके करके आते हैं क्योंकि वो बाउंड्री का मतलब ये है अपना पर आएगी दीवाल वहीं पर सारी अमानवीयताएं वेद मानी जाती होती नहीं है वेद मान जाती है उसी में हम दुखी है, है। हमारा दुख का कारण भी क्या है हाँ, हमारे घर में बाउंड्री है कल जो हमने बात किया हमारे घर में बाउंड्री है या नहीं है आपके घर के अंदर बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं बनी हुई अंदर बाहर तो बनी हुई है अगर वो बनी हुई है और अगर आप उसको उल्लंघन करते हैं तुरंत फटका पड़ता है घर में भी शादी होगी नहीं है आपकी जी हाँ हो गया किचन में जाके कुछ करो कड़ाई यहां रहना चाहिए तपेला यहां रहना चाहिए गैस रहना चाहिए चलो बाहर निकलो बाहर चलो यहाँ नहीं चलेगी ये क्या चीज है मजाक की बात नहीं है ये बाउंड्री है हमने सबने अपनी अपनी बाउंड्रिया बना ली है। और उन बाउंड्रियों में हम जीना चाहते हैं दूसरे के बाउंड्री में घुसेगे की तो वो पिटाई होती है ठीक तो घर में बाउंड्री है वो कहां से आई मन में आई मन में कहा से मानव को नहीं समझ पाए अपना पराया अपना पराया में जब जीते हैं बाउंड्री रहती है और उन बाउंड्रीज के तहत वही आदमी जो है बाउंड्री के इधर कुछ अलग काम करता हुआ पाया जाता है ध्यान से सुनिएगा बाउंड्री <coughs> के इधर अलग काम करता पाया जाता है बाउंड्री के पार अलग काम करता हुआ पाया जाता है इसी को बोलते हैं मानव में दोहरापन और इसी दोहरापन के कारण शिकायत है सारी शिकायत का मूल क्या है कि आप एक सीमा में एक जगह में कोई एक अलग आचरण करते हो दूसरी सीमा में एक दूसरा आचरण करते पाए जाते हो इससे यह दोहरापन बनता है परिवार में सब आपको देखते हैं समाज में सब आपको देखते हैं इसलिए आप पे भरोसा नहीं होता है इसीलिए शिकायत होती है कुल कहानी इतनी है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कोई सच्चाई वाकई में सच्चाई है सिचुएशनल नहीं है अभी हमने क्या किया सारी सच्चाइयों को सिचुएशनल मान लिया है अब तुम्हारे घर में कोई मारने आएगा तो उसको मारो नहीं गया तो हम ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं उसमें फिर कोई सही गलत की पहचान करते हैं जबकि जबकि सिचुएशनल जो भी नेचर में सिचुएशन है अस्तित्व में जो सिचुएशन हमको मिला है इसको यदि ध्यान में रख के हम समझते हैं तो एब्सुल्यूट चीजों को हम समझ पाते हैं सच्चाई को हम समझ पाएंगे तब जाकर यह अपना पढ़ाया दीवार खत्म होता है आज तक धरती पर अगर मैं ये बड़ी बात कर रहा हूं तो आप मेरा कान पकड़ लेना मैं ये बात कह रहा हूं आज तक कोई परिवार ऐसा नहीं बना जिसमें दो मानव के बीच में शिकायतें नहीं हों आज तक नहीं बनाए स्वाभाविक नहीं शिकायत अब इसको स्वाभाविक मानते हैं नहीं है या नहीं हाँ वही ना देखो यही होता है एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूं क्योंकि ये जो जितनी बातें हो रही है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या हो क्या रही है एक छोटा सा कहानी है जैसे कि किसी कोई गांव में आप जाओ और गांव में मान लो एक ही पानी का स्रोत है और उसमें भांग घुली हुई हो क्या घुली हुई हो तो उस गांव की जो सामान्य चाल क्या होगी वहां का हर सामान्य आदमी गैस चलेगा यह उसके सामान्य चाल होगी हम भी देखे सभी ऐसे चल रहे हैं यही सामान है उसमें यदि कोई एक आदमी सीधा चलता दिखाई दे जाए नॉर्मल ये है बोले हमारी हमारे कुएं में भी भांग गुली भी कौन सा है? कौन से कौन से कुएं का पानी पीते हैं हम जब तक हमारे एजुकेशन का भांग खत्म नहीं हो जाता है है ना तब तक वो हमारा सीधा चाल क्या होगा हमको पता ही नहीं चलता है तो सुनकर ऐसा लग सकता है कि कुछ बड़ी अजीब गरीब बात हो रही है लेकिन आप इसीलिए कहा आप मेरी बात पे मत बच मेरी बात को मानिए बिल्कुल मत बल्कि ये कह रहे हैं कि आप ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो उसको देखो जैसे आप खिड़की खोलोगे आपने चाहना है कि आपको दिखा गया मेरे लिए बात हो रही है। वहां से हमारे अंदर भरोसा बनना शुरू होता है कि ये मैं चाहता हूं इट इज गिवन ए चॉइस मेरी डिमांड है ये सब मैं नहीं चाहता हूं बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं नहीं चाहता है पक्का करो पहले, दूसरा चाहता कि नहीं चाहता उसको बाद में देखेंगे दूसरे को पहले लाएंगे तब कंफ्यूजन खड़ा होगा क्योंकि हु विल विटनेस यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट उसके लिए हम दूसरे को विटनेस करते हैं यही से हमारा सारा गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ समझ में आता है देखिए प्रकृति में मानव को छोड़कर बाकी तीनों अवस्थाएं निश्चित आचरण में जी रही हैं। निश्चित आचरण का मतलब ये है एक्सपेक्टेड म्यूचुअली एक्सपेक्टेड जो भी रिलेशनशिप है उसको फुलफिल कर रही है मानव नहीं कर रहा जबकि मानव विकसित है मानव कल्पनाशील है आज इस पर सारी बात हम करेंगे उस कल्पनाशीलता में वास्तविकता की शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि हमारे को जो शिक्षा मिली है उसका फाइनल निष्कर्ष यही है कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया जिसने हमको शिक्षा दी उसको भी यही मिली है और उसने हमको जानबूझी ऐसा नहीं है क्योंकि उसको वही मिली है और उसको कहां से मिली है तो चूंकि हम सभी विकास क्रम में है इवोल्यूशन के क्रम में है, है ना सोचिए हम कहा से शुरू किए यात्रा अपनी ये माना जाती है अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की आवाज ठीक आ रही है आज गला थोड़ा बैठा हुआ है तो माना जाती कहाँ से यात्रा शुरू किया है हम जंगलों से शुरू किए कोई पूछे जंगल क्यों चले गए अरे जंगल नहीं चले गए सब जगह जंगल ही थे है ना जंगल में चले गए ऐसा नहीं था धरती पर पहले पूरी पदार्थ अवस्था प्राण जीवावस्था आई उसके बाद आदमी आया पहला संकट क्या था सबसे पहला संकट आदमी के सामने क्या खड़ा हुआ आप थोड़ा अनुमान करके उसके बारे में आकलन कर सकते हो पहला संकट क्या था चार आदमी जा रहे हैं रह रहे हैं। पता लगा थोड़ी देर चलने के बाद एक गायब हो गया छेड़ ले गया प्रश्न खड़ा हो गया कहां गया ये तो पहला संकट क्या बना प्राक ये जो पाश्विक जितने जानवर हैं हिंसक पशु जो है इनसे कैसे बचा जाए पहला संकट सुखी वो भी होना चाहता था सुखी आप भी होना चाहते हो आने वाली तमाम पीढ़ियां भी सुख से रहना चाहती हैं इस देश के लोग भी सुखी रहना चाहते हैं किसी भी देश के लोग सुखी रहना चाहते हैं लेकिन वहां पर सुख की परिभाषा भी क्या बन रही है यार कम से कम शेर से बचे तो सुखी है भैया बाकी तो ठीक है बाकी तो ठीक ही है रात में सो कहा सांप ही काट ले जाए झाड़ पे शोध टपक जाए आदमी नीचे यहां से हम शुरू किए ना तो अब एजुकेशन वहां से शुरू हुआ कई साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि शेर को कैसे मारे कोई एक आदमी ने कोई जुआड़ लगाया लगाया होगा अनुमान कर सकते और शेर को एक दिन मार दिया अब सोचो किसी समाज में कबीले में जहां भी लोग रहते होंगे और वहां पर जो सबसे बड़ा संकट था शेर है ना और एक आदमी ने उस शेर को मार दिया जी उस उस आदमी के साथ लोगों ने क्या व्यक्त किया होगा बहुत बहादुर वही होलू क्या होगा कि हो नहीं क्या होगा गे गे गे गे गे गे गे गे। माना ही श्रेष्ठ उसको श्रेष्ठ मानेंगे नहीं मानेंगे श्रेष्ठ माना ही अब वहां से चालू हो गया बल की परंपरा बल कि ताकत चाहिए भाई ताकत के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता अब ये एजुकेशन का कंटेंट बन गया तो किसी ने गलत कोई गलत नियत से बना दिया ऐसा नहीं है जितने हम जागृत हो पाए थे जितने हम जागृत थे मैं नहीं मानता इसके पीछे गलत नीयत थी उतने जागृति के आधार पर जो समस्याएं थी उसका जो भी समाधान हम सोच पाए उस समाधान सम, के आधार पर हमारे में एक उसका एजुकेशन बन गया अब क्या हो गया जगह जगह पर शेर को कैसे मारा जाए उसके लिए क्लास शुरू हो गई तो पहला स्कूल शुरू किस बात के लिए हो गया नाम भले होगा उसका स्कूल लेकिन अब वो शुरू हो गया काम मानव जाति में क्या करना है भाई शेर को मारना जरूरी है तो कैसे करना है ऐसा डंडा लाओ ऐसे ये लाओ ऐसे खड़े रहो दो आदमी इधर रहेंगे चार इधर रहेंगे ये हमारा पहला एजुकेशन शुरू हुआ और आगे बढ़े तो एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ाई करता था क्योंकि वो अनजानों का भय जानकारी नहीं कि धरती पर और भी मानव रहता है जैसे अभी भी इस धरती के बहुत सारे लोग ये मानते ही है कि कोई दूसरी धरती से यदि आदमी आएगा तो पहले हमको युद्ध करना पड़ेगा अनजानों का भय अभी भी है अरे कोई समझदार भी आ सकता है जो हमसे आके हाथ मिलाएगा प्यार से बात करेगा लेकिन हमारे चित्रण में नहीं है तो एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ाई कर रहा है ठीक अब उस लड़ाई में जीतना है हमारे लोगों को बचाना है ठीक जो बचेगा जिंदा रहेगा वही तो जिएगा उसी के से बात करेंगे आगे अब दूसरा एजुकेशन का कंटेंट कहां से आ गया कबीलों से कबीलों की लड़ाई में युद्ध को कैसे देखा जाए और युद्ध की शिक्षा ठीक कबीले के सरदार होंगे उनको भी युद्ध की शिक्षा कबीले के लिए अगला कबीले का सरदार कौन बनेगा उनके बच्चे बनेंगे कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा जो भी बनेगा उसको भी युद्ध की शिक्षा तो एजुकेशन तो हमको चाहिए शुरू से लेकिन एजुकेशन का कंटेंट अभी इवॉल्व हो रहा है अभी ठीक से पूरा इवाल्व नहीं हुआ है हम बहुत ही स्थूल से लेकर चल रहे हैं ऐसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे चीजें लाखों साल में आगे बढ़ी तो अब युद्ध की शिक्षा हो गई फिर कोई किसी ने घर बना लिया घर बनाने की शिक्षा हो गई है ना तो सारा एजुकेशन आज भी अगर हम बात करेंगे आज भी अगर हम बात करें बीच में आ गया भगवान के लिए शिक्षा बीच में यह भी आया कि भैया धरती किसने बनाई ये किसने हुआ वो किसने हुआ किसी ने कुछ उत्तर दिए कोई ज्ञानी हुए होंगे तो उसके लिए शिक्षा शुरू हो गई ठीक तो वो भी आई और उसके बीच में है ना हाँ जी भैया पूरा कर लो क्या इसको इस। आपकी जो व्याख्या है ये पूरी गलत है पूरी गलत है बिल्कुल मान लेते हैं बताइए सही व्याख्या आप कर हाँ, सही व्याख्या ये है जब प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसी टाइम सबसे पहले भगवान ने रहने जीवन शैली पूरी व्यवस्था वेदों में की हुई है और जो आप जो हुल शब्द कह रहे हैं यह कोई शब्द नहीं है पूरी स्पष्ट उसमें भाषा संवाद पूरी हिंसक पशु से यह बात भी सही है आपकी कि हिंसक पशु से बचने का तरीका भी उसमें दिया हुआ है सांप से सब व्यवस्था बताया घर के रहना कैसे है यह भी व्यवस्था उस वेद में दी हुई है ये आ, आ, आप आप अपने बिल्कुल ना चलाए कि यह आदमी ने कोई आविष्कार किया है उस शिक्षा का उस शिक्षा का जो आज आज जो आई आई जो आईएम एम ने चल रहे हैं यह तो चली रहे हैं उल्टे चल रहे हैं। यदि वेद सम्मत नहीं है वेद में सारी चीज जो है ना विधि विधान से तीनों चीज को बैलेंस कैसे हो उस पर हर हर सेंटेंस का उस पर जवाब दिया हुआ है अरे मेरे भाई आराम से थोड़ा पहले आराम से ये कह रहे हैं कि एजुकेशन आदमी ही आदमी को देता है या नहीं देता है आदमी आदमी के बस का नहीं थी जंगल में आज छोड़ दोगे आदमी को अकेला तो वो जंगली भाषा ही सीखेगा तो इसका मतलब हुआ ना कि एजुकेशन का जो मेन स्रोत है आद्मी है आदमी आदमी पर उसको सीखना कहां से है ये हमारा विषय है ठीक तो है मेरे भाई एक आदमी के लिए शिक्षा का जो भी स्रोत है वो दूसरा मानव ही है ना म, मैं तो मानव ने गलत सीख लिया उसको गलत सिखा देगा वेद वेद मेरी बात वेद में सारी व्यवस्था लिखी हुई आपको जानकारी थोड़ी ठीक करो आप कि वेद लिखा नहीं गया है हाँ। है। ना? सही है। ये श्रुति के आधार पर चला है बिल्कुल क्योंकि वेद परंपरा में से आपको जुड़े को 60 दिन हुए हो गए? 60 दिन हुए मेरे को 40 साल हुए हैं यदि 40 साल मेरी बात सुन लो पहले जिस अधिकार से आप बात कर रहे हो उस अधिकार को बना रखो हम भी जिस अधिकार से बात कर रहे हैं उसको भी हम बना बनाकर रखेंगे आपको वेद के बारे में जितना जानकारी है बहुत अच्छी बात है हमको भी है और हमको सबको होना चाहिए आपको साठ दिन का अनुभव है हमारे पास चालीस साल का अनुभव नहीं चालीस साल का अनुभव आपके पास है तो आपने जो कृषि सर्वोत्तम है वो शब्द क्यों नहीं लिखा उसमें अरे मेरे भाई लिखेंगे ना कृषि सर्वोत्तम में रोटी बनाने को सर्वोत्तम नहीं मानू तो रोटी बनाने की विधि है उसमें अरे उसमें लिखा तभी सही मानो यार रोटी बनाने तो जरूरत रो है वो तो सिखाई गई है ना अरे फिर वही बात अभी हमारे को ये समझना चाहिए पहले ये तय करना चाहिए अपनी एक मानव की आवश्यकता क्या है उसकी पूर्ति के लिए जहाँ पे जो जो मिल जाए सबका नाम लिखते रहूं यहाँ पे ये हिंदी में आ किसने बनाया का किसने बनाया सृष्टि की जो शुरू में आपके मतलब जो शुरुआत है वो तो कल्पना वो तो अरे मेरे भाई आपके पास एक शुरुआत की कहानी है है है ना वो अच्छी हो सकती है। अभी अपन बहुत लॉजिकल बात करें सारी कहानी को साइड रख रख रख देते हैं मैं भी रख देता हूं, आप भी देता आप दो आदमी के लिए शिक्षा आदमी से होती है जानवर से होगी आदमी से होगी इस पे सहमति सहमति एक आदमी जितना समझदार होगा उतना ही किसी को समझदार बना पाएगा बिल्कुल इसमें हमारी सहमति बिल्कुल सहमति वेद वेद हो कुरान हो बाइबिल हो जो भी हो जो भी हमारे गुरुजी लोग रहे हो जो भी ऋषि मुनि रहे वो सब आदमी थे बिल्कुल थे ठीक बात और प्रकृति के नियम को समझना ही कुल मिला शिक्षा के मुद्दा है बिल्कुल ये भी ठीक है बिल्कुल कोई वेद के माध्यम से समझे तो क्या बुरा है हमको वेद समझना है या प्रकृति के नियम को समझना है प्रकृति के प्रकृति के, के नियम वही कह रहे हैं हमको गुरबाणी समझना है हमको कुरान समझना है या प्रकृति के नियम समझना है हमारे को फंडामेंटली प्रकृति के नियम समझना तुम कोई भी नाम से समझा दो भैया है ना सबका नाम का गुण तो मैंने पहले ही गा लिया कल ही मैंने दंडवत प्रणाम तक कर लिया सबको कर लिया जी एक तरफ से है ना कि वेद को भी कर लिया गुरुवाणी को भी कर लिया और अपना आ, कुरान को भी कर लिया और जिनको मैं नहीं जानता उनको भी कर लिया क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें हैं आप यकीन मानिए जिसको मैं यूज़ करता हूँ और मुझे आज तक नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा आदमी है लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें आदमी है जैसे मैं रोटी रोज खाता हूं आज तक मुझे यह पता नहीं है कि पहली बार किसने आटे को इन्हें गेहूं का आटा बनाया और आटा बना के रोटी बनाकर खिलाया उसका नाम मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे यह समझ में आ गया है कि वो भी कोई ना कोई वेद में लिखी हुई है रोटी कैसे बनाना अरे मेरे भाई थोड़ा सा कहीं अटक गाड़ी चलो हम ये बोल देते हैं सब लोग वेद बहुत महान है मान लिया हमने भैया आपको कोई दिक्कत किसी को कोई देखो मान है भैया हाजी ठीक है अब अब मुद्दा ये आया कि अब हम उसको अपनी जिंदगी के साथ जोड़ेंगे ठीक है ना बिल्कुल सही जिंदगी के साथ जोड़ेंगे बिल्कुल और जिंदगी को समझते हैं पहले बिल्कुल समझेंगे ठीक है ना बहुत बढ़िया जोरदार ताली भैया के लिए डिस्कशन के लिए थोड़ा सा मैं इनका परिचय कराना चाहता हूँ करा दू आपकी अनुमति हो तो ये बहुत जोरदार आदमी है हमारे परम मित्र हैं। और, और थोड़ा सा परिचय करा देता हूं थोड़ा बहुत 19-20 गलत हो तो आप ठीक कर दे रहा ठीक मैं किसी विभाग में काम करता था उसमें ये भी काम करते थे किसी एक ठेकेदार के साथ काम करते थे है ना एक ये इनके पास स्कूटर हुआ करती थी बजाज की बजाज की थी लेमरेटा की थी बजाज की स्कूटर आठ हज़ार रुपये की तनख्वाही थी इनकी इनने बताया मुझे पता नहीं उस कितनी मिलती थी और इन्होंने पाँच सात साल काम करने के बाद इनको समझ में आया समझ में तो वही आएगा कि शोषित रहना है कि शोषक होना है क्योंकि उतने ऑप्शन हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत करी और मेरे ख्याल से जब हम दोबारा पाँच सात साल बाद मिले तो शायद इनके पास दो चार लोग काम करते हैं है ना इतना इन्होंने अपना फाइनेंशियल ग्रोथ और इतना काम बढ़ाया और काफी टेक्निकल चीजों को समझाया और काफी पैसा कमाया उसके बाद मेरे को मिला वापस तो हमारी एक छोटी सी बात हुई एकदम छोटी सी पांच मिनट की है ना मैंने ये पूछा कि आठ हजार जब मिलते थे तो समस्या जितनी थी और आज आठ करोड़ रुपए कमाते हो साल के तो समस्या बढ़ी या घटी तो इनका उत्तर था समस्या बढ़ गई यही कहा कुछ गलत हो तो ठीक कर देना आदमी को समस्या बड़ी है जिसको लक्ष्य पाने हैं उसको हम पा जाते हैं जो लोग नहीं पाए हैं जो लोग नहीं पाए हैं वो तो लगे हैं अभी लक्ष्य पाने में ही कभी कभी कोई कोई लोग लक्ष्य को पा भी जाते हैं गलत लक्ष्य अधूरे लक्ष्य बनाए पा गए पा जाने के बाद समस्याएं और बढ़ गई हैं आप घट रही हैं घट रहे हैं वेद को पढ़ने से समस्या रही है। अभी पूरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ यार। पूरा थोड़ा रुको तो सही। <coughs> <coughs> तो इनको लगा कि ये कुछ खेतीवादी शुरू कर दी ऐसे क्रम से करी ना भैया ये फिर मेरे को मिले फिर ये यहाँ पर मेरे को बोलते आप बताओ आपका कैसा खेती बाती का प्रोजेक्ट है तो मैं इनको ऑफिस में बैठ के बताया दो मिनट ऐसा ऐसा कर रहे बोलते आप तो दुखी रहने के लिए काम कर रहे हो आपकी खेती और आपका प्रोजेक्ट में आप दुखी रहोगे जी सुखी रहने के लिए खेती हम कर रहे हैं करो भाई हमको क्या आपत्ति है आपने कहा था ये बात सही, सही गलत हो तो मेरा कान पकड़ लेना तो हाँ ये तो अरे तो भैया बिल्कुल आप बोलो तारीख बता दूंगा आपको ठीक <laughs> <laughs> अब भैया आपको लेकर काफ़ी लोगों के मन में कुछ ध्यान आया ना कि कौन आदमी है तो थोड़ा बता देते अब चला भैया तो इनकी खेती करने का तरीके क्या था इन्होंने कोई मेरे को मैंने पूछा बताओ आपकी सुखी रहने खेती कैसी है तो बोले हमारे पास तो एक सी ईओ होता है खेती का 200 सौ एकड़ की जमीन है इतना तालाब हमने लगा ये करा वो करा ये कर दिया और एक हमारे ची, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खेती करने के लिए हम उसको जाकर डांट लगाते हैं वो जाके खेती कराते हैं हमारा कोई काम नहीं हम तो खुश रहते हैं जाके उसको डांट लगा देते हैं बाकी जो काम कराना वो कराएगा और खेती में जो रोग रोगराटे आते हैं उसके लिए बोले हमारा चाइना में ये बताया था इन्हें चाइना में कोई एक्सपर्ट है उसको हायर क्या हुआ है क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो जितना मैक्सिमम बजा के कर सकते उतना ही करते हैं इसीलिए इनको पकड़ के यहाँ लाया गया है कि अगर इधर बात पकड़ में जाएगा इधर भी मैक्सीम बजा करेंगे ये लेकिन इनका अपना एक प्रवृत्ति जितना समझ में आता है उतना ही करते हैं मगर करते पूरे मन से तो भैया इनकी खेती चली थोड़ी देर में को समझ में आ गया कि ये तो सब बना रहे, वो चाइना वाला बना रहा है हिंदुस्तान वाला बना रहा है इन्होंने उसको फिर कोई हाथ मारे, तो कोई पालेकर जी से मिल लिए, पालेकर जी को आप जानते होंगे अब वो आ गया भैया इनको भूत सवार हो गया काय का ऑर्गेनिक खेती पालेकर जीरो बजट खेती जीरो बजट ना खेती फिर मेरे को मिल गया मेरे को कभी कभी मिलते हैं ये ये भी एक अच्छी बात है है ना क्योंकि मैं भी मेरे में भी योग्यता अभी बढ़ना बाकी है ना तो अब मैंने पूछा भी यार बोले सर जीरो बजट की बिना दुनिया में कुछ नहीं होता सकता एक ही काम जीरो बजट पूरी केंद्र सरकार को के हिला डालूंगा और इसको कर डालूंगा उसको कर डालूंगा जीरो बजट काम करना है चल रही है फिर मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि आज से 50 साल पहले तो सभी जीरो बजट थे तब आदमी सुखी था क्या अब पता नहीं फिर क्या हुआ उसके बारे में मैंने कुछ बोला नहीं हाँ फिर वेद पढ़ने लगे अभी है ना तो ये अब इस बीच में क्या होता है इनकी पत्नी इनको देखती रहती है हाँ जब मैं पहली बार इनके घर गया तो उन्होंने एक बात बोली अच्छा आप ही अजय जाए हो आप ही कारण परेशान है हम <laughs> क्योंकि ये कभी मेरे से मिलने एक बात इनको पकड़ में जाए घर में लागू कर देते तो, पूरा समझने को तैयार नहीं रहते लेकिन जो समझ में आ गया उसको तो करना ही है कभी मैं घर में ऑफिस में बैठ के बोल दिया होगा कि यार कहाँ लोग है ना गुलाब उलाब लगाया करते हैं ये करते हैं यार सब्जी लगाना थी लोगों को अपनी मेहनत वो फालतू दिखावे में करते हैं ये भाई अगले दिन घर गए सब गुलाब गुलाब निकाल के फेंक के और सब गमलों में ना सब्जी लगा दी अब बीबी परेशान बच्चे परेशान तो मेरा बड़ा जोरदार स्वागत हुआ घर में ठीक है ना तो ये बहुत मजबूत आदमी है अभी इनको लग रहा है कि वेद में सब लिखा ही है अच्छी बात है लिखा ही होगा अभी इस पे ध्यान जाना बचा है इस पे ध्यान जब जाना बचा ही है हाँ जी भैया एक चीज बोलना चाह रहा था मैं हाँ इस बोलिए भैया मतलब मुझे अंकल से कोई आपत्ति नहीं है वैसे हाँ हाँ आपने मना भी किया है कि आपस में डिस्कशन नहीं करना आपसे ही बात करनी है हाँ हाँ पर समस्या ये आ रही है कि जब जब ये बीच में अपना पक्ष रखते हैं तो हमारा एक फ्लो ब्रेक हो जाता है हम किसी फ्लो में जा रहे होते हैं और फ्लो को एकदम से ब्रेक करके किसी और दिशा में ले जाते हैं और चूंकि हमारा है। दूसरा दिन है, हमारे भटकने के, चांस है। हम के लिए निकला था यहाँ पहुंचाऊ भी एक सुख था जिसको छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ तो इसलिए मैं इनकी बातों से दुखी नहीं होना चाहता हूँ दूसरी चीज वेद को अगर साठ घंटे में लिखा नहीं आ सका है तो साठ घंटे में समझना भी असंभव है जिसने साठ घंटे में पढ़ा है उसकी समझ वेद को कितनी होगी कल तक वेद के लिए मुझे बहुत सम्मान था लेकिन इनके मुंह से वेद सुन सुन के मुझे अब चिढ़ाने लगी है मतलब मैं मन की बात बोल रहा हूँ हो सकता है किसी को बुरा लगे नहीं, नहीं कोई बात नहीं है हाँ। दिल से दिल की बात है आपकी बात का भी सम्मान है इनकी बात का भी सम्मान है सम्मान का मतलब ही होता है सही सही मूल्यांकन कर ले और जहाँ तक बात है कि जिस विषय को लेकर हम चल रहे हैं वो काफी इंट्रीग्रेट है काफी चीजों से जुड़ के बना हुआ है तो उसमें हमको एक थॉट की कंसिस्टेंसी बनानी है वो बात जरूरी है उसको वंस फॉर ऑल सेटल करने की ज़रूरत है वेद में जो भी लिखा गया होगा हम ये नहीं मानते हैं हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उसमें कोई कम लिखा गया है लेकिन इतना ही आग्रह है आप सभी लोग जानते होंगे ये खाली वेद की बात नहीं है सभी सभी दर्शन की बात है कि आज जिस जिस जगह हम खड़े हैं उसमें वेद का नाम निशान नहीं है उसमें कुरान का नाम निशान नहीं है उसमें रामायण का महाभारत का कोई निशान नहीं है जहाँ कहाँ खड़े हम चार गद्दियों पे हम खड़े रहते हैं पूरी मानव परंपरा कहाँ खड़ी रहती है एक एजुकेशन पूरे एजुकेशन में इस चीज़ों का कोई लेने देना नहीं है दूसरा वर्ल्ड होता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं काम करते हैं और एक्सचेंज होता है दुनिया भर में उत्पादन होता है जिसको व्यापार कहते हैं उसमें हमारा कोई लेने देना नहीं है आज आज परम्परा में इनका इन चीज़ों को हम भूल चुके हैं तीसरा मुद्दा कह रहे हैं संविधान की के बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी ट्रेस नहीं है चौथा मुद्दा बनता है हमारे बिलीफ हमारे बिलीफ अभी हमको लड़ा रहे हैं या जुड़ा रहे हैं हाँ जी हमारे बिलीफ लड़ा रहे हैं जुड़ा रहे हैं लड़ा रहे हैं इसका मतलब हमारे सबके जो जो भी बिलीफ है अभी उनको और अपग्रेड होने की जरूरत है मैं नहीं कह रहा गलत है हमारे सबके बिलीफ यदि लड़ने के लिए इस जगह में जा रहे हैं कोई कल्ट क्रिएट हो रहा है हमको सुनकर चीजें खराब लग रही है इसका मतलब हमारे सबको आपको भी इनको भी मेरे को भी सबको भी हमको अपने बिलीफ को रीचेक करना पड़ेगा कि वो बिलीफ अभी पूरे नहीं हुए हैं तो यहां से हम ओपन होके सुनते हैं कोई भी चीज को ठीक है ना अब वापिस लौटते हैं इस जगह से हम शुरू कर रहे हैं कि हम सब अभी मानव का अध्ययन कर रहे हैं और वो मैं माना हूं मैं अभी ना हिंदू हूँ और न मुसलमान हूँ न मेरे वेद पड़े और ना मैंने कोई नागराजी को सुना है और ना ही आप अजय भैया को सुन रहे हो सुनना एक माध्यम है खाली आप अपने को देखने का प्रयास कर रहे हो क्या कर रहे हो निरीक्षण कि आप कुछ चीजें सर्टेन चीजें आप चाहते हो और कुछ चीजें आप नहीं चाहते हो जो आप नहीं चाहते हो वैसे जीने के लिए आप बाध्य हो या नहीं हाँ या ना जो आप नहीं चाहते हो वैसे जीने देने के लिए आपके बच्चों पर प्रेशर है या नहीं हा या ना और जो आप चाहते हो वह हर दिन हर दिन उससे दूर होते जा रहे हो हा या ना आवाज नहीं आ रही ठीक से अब इससे हम यहां से बात शुरू कर रहे हैं अब इसमें कोई वेद सम्मत बात होगी उसका भी सम्मान है कोई कुरान सम्मत होगा उसका भी सम्मान है अब मेरी अपनी बात है आपकी अपनी बात हम दोनों मिलकर अपनी अपनी बात करेंगे जिसने भी पहले सही कहा होगा वो जुड़ता चला जाएगा वो जुड़ता चला जाएगा उसका सम्मान है है ना ये बात समझ में आ रही क्योंकि ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही है हम जहां आज से हजार साल पहले थे लाख साल पहले थे एक करोड़ साल पहले थे उससे हम इवॉल्व हुए हैं कुछ चीज़ों में हमने बेहतरी करी है कुछ चीज़ों में हमने बिगाड़ भी किया है उनमें संतुलन को बना रख पाए हैं है ना उस पर विस्तार से बात होगी आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे कल कल से शायद और विस्तार से बात करेंगे अभी थोड़ा सा उसको सेट करने की जरूरत है तो जो हम चाहते हैं बेसिकली फंडामेंटली आदमी सुखी रहना चाहता है ये मैं अपने लिए कह रहा हूं आपको अपने में जांच करके देखना है ऐसा है या नहीं है हाँ या ना ना आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना आप इंजीनियर बनना चाहते हैं ना आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना आप भगवान को पाना चाहते हैं ना मोक्ष को पाना चाहते हैं बेसिकली आप ये सब कुछ करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपने ऐसा माना है कि ऐसा करके सुखी हो जाएंगे तो वॉट इज अवर एजेंडा सुखी होना ना और ये सब क्या हो गए दीज आर ऑल द मीन्स कहां से आ गए ये मीन्स इनमें कोई कोई सच्चाई भी है कभी कभी कुछ सुख जैसा लगता भी है एक बात दूसरी बात दूसरी बात हमारे को ऐसा बताया गया है हमारे को ऐसा बताया गया है एजुकेशन में आया वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है उसको जांचने के लिए हम लोग बैठे वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो हम सब सुखी होना चाहते हैं हल चलाने वाले से लाकर हलवाई चल... हलवाई भी और हवाजहाज चलाने वाला भी क्या होना चाहता है पेड़ लगाने वाला क्या होना चाहता है पेड़ काटने वाला क्या होना चाहता है किसी को पालने वाला क्या होना चाहता है किसी को मारने वाला क्या होना चाहता है अब देखिए कितना रेंज है ये हमको समझ में आ रहा है किसी को लग गया कि अगर मैंने पेड़ नहीं लगाए तो मैं सुखी नहीं वो पेड़ लगाता रहता है एक हमारे मित्र हैं वो कभी आ, कभी कभी आ जाते शिविर में है ना तो वो उनने जिंदगी में एक ही नारा है पेड़ लगाओ कुल उन्होंने कितने आठ लाख एक करोड़ पेड़ लगा दिए शायद और वो थोड़ी देर में बोलते देखो जी सब बातें नहीं करो उठो पेड़ लगाओ ठीक बातें बहुत हो गई अब चलो पेड़ लगाओ तो ये हमको समझ में आ जाए कि पेड़ लगाने वाला भी सुखी होना चाहता है और पेड़ काटने वाला भी एक को लगता है अभी लगता वर्ड का यूज कर रहा हूं कि पेड़ लगाने से सुख मिल जाएगा प्रमाण नहीं है एक को लगता है कि पेड़ को काटने से ही सुखी हो जाऊंगा पेड़ काटूंगा लकड़ी निकलेगी लकड़ी निकलेगी लकड़ी बेचूंगा कड़ी बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे तो घर वालों को खाना अलग खिलाऊंगा तो उसको लगता है कि इससे हम हमें और मेरा घर सुखी हो जाएगा तो मानव मात्र कोई भी काम करता है सुखी होने के लिए दुखी होने के लिए चाहते क्या है सुख को समझ नहीं है या सुख को जो माने हैं उसको मान के हम चल देते इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको मोक्ष चाहिए या हमको सुख चाहिए उत्तर आपको देना है हमको मोक्ष चाहिए कि हमको सुख चाहिए हमको भगवान चाहिए या सुख चाहिए नींद आ रही क्या हमको पैसा चाहिए कि सुख चाहिए हमको सेवा चाहिए कि सुख चाहिए तो बेसिकली हमको सुख चाहिए अब इस एक सुख की अनेकों तरीके बता दिए गए इसी में हम कंफ्यूजन है कंफ्यूजन क्या है इसको बंद कर दे भाई गेट को ऊपर चटकने लगा दे सुख एक वस्तु और उसको पाने के हजार तरीके बता दिए इसी का नाम भ्रम है लिखो भ्रम क्या चीज है सुख वस्तु एक और पाने के तरीके हजार बता दिए इसी का नाम कंफ्यूजन है आपको लगता है कि पेड़ लगाने से सुखी होंगे आपकी पत्नी को लगता है कि भजन करने से सुखी होंगे आपको लगता है कि पार्टी में जाके सुखी होगा, आपके बच्चों को लगता है क्रिकेट खेल के सुखी होगा, आपको लगता है कि वेद सम्मत विचार करने से सुखी होगा, किसी को लगता है कि मैं ओसामा बिन लादेन के कैम्प ज्वाइन करूंगा उससे सुखी होगा, तो सारा भ्रम क्या है सुख वस्तु के प्रति भ्रम है ये सुख क्या है और सुख मिलेगा कैसे इसपे भ्रम है उसी का नाम भ्रम है और ये भ्रम से ही विरोध है सारे विरोध सारे विरोध किस कारण है भ्रम के कारण है आपको लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पालेंगे उनको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो सुखी होंगे किसी को लगता है कि ये गर्दन इस कंधे पे रहेगी तो मैं दुखी रहूंगा ये हटेगी तो ही मैं सुखी होंगे इतने तो कहानी है और कुछ कहानी है यदि सुख एक है यदि सुख एक वस्तु है उसके पाने के तरीके एक हो सकते हैं या अनेक हो सकते इस पे हैं इस पर हम बैठे हैं बात करने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक ही होंगे अभी हमको बैठ के बात करना है इस है ना सुख क्या है ये समझ में पहले आ जाए फिर सुखी होने के तरीके पर बात करेंगे बड़ा सरल है है ना चूंकि इतने साल से हमको कोई सुखी मिला ही नहीं देखिए आज के आदमी का फेल्यूर इस बात से नहीं है कि वो अधूरा है आपसे पूछा जाए आप अधूरे हो के पूरे आपको जेन्यूनली क्या लगता है आप में पूरी योग्यता हैं या अपने में कुछ कमी है कमी है या नहीं है, है। तो किसी भी आदमी का फेल्यूर इस बात से नहीं है बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो अधूरा है हम पैदा एक किसी बन के साथ ही होते पूरे होने के लिए तो वह हमारा फेल्यूर नहीं है फेल्यूर इस बात से है कि हम अध अधूरे रहते हुए अपने से अधिक अपने से पूरे आदमी को हम पहचान ही नहीं पाए मिल ही नहीं पाए ये हमारा फेल्यूअर है लिखो हम अधूरे हैं ये हमारा फेल्यूर नहीं है हम अधूरे होकर यदि पूरे को नहीं मिल पाए यदि पूरे को नहीं पहचान पाए वो फेल्यूर है ये बात समझ में आती है तो हमारा अधूरा होना कोई दिक्कत नहीं है बच्चे सब अधूरे पंथ के साथ शुरू करते हैं पूरे होने की ख्वाहिश लेके पैदा होते हैं चूंकि शिक्षा व्यवहार और सभ्यता उस प्रकार से नहीं मिल पा रही जो पूरे को प्रस्तुत करे हमारा फेल्यूअर इस बात से है कि हमको कोई हमसे अच्छा मिला ही नहीं हमको हमारे से अच्छा कोई मिला ही नहीं ये फेल्यूअर है जिसको मिल गया हो वो फेल्यूअर नहीं है फिर वो भी अच्छा हो जाता है तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि मानव का कोई भी कार्यक्रम आप सपना भी देखते हो दुखी होने के लिए सुखी होने के लिए आप गर्दन इधर दुखाते हो इधर घुमाते हो दुखी होने के लिए सुखी होने के लिए मानव का समूचा कार्य व्यवहार विचार केवल केवल केवल केवल, केवल के लिए है तो हमको पैसा चाहिए कि सुख हमको भगवान चाहिए कि सुख तय करो आपको बता दिया गया है कि भगवान आपको सुखी करेंगे तो आप सुखी होने के लिए भगवान के पीछे पड़े हो आपको बता दिया गया है कि है ना पैसे से आप सुखी होंगे इसलिए आप सुखी होने के लिए पैसे के पीछे पड़े पैसा आपके पीछे नहीं पड़ा भगवान आपके पीछे नहीं पड़ा है ठीक तो ये हमको समझ में आ जाए कि हम सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और उतना ही नहीं अपने सभी इष्ट मित्रगण जिनको अपना मानते हैं उनके लिए भी हम सुखपूर्वक जीने का डिजाइन देखना चाहते हैं और इतना ही नहीं धरती पर कोई भी आदमी सुख से रहे यही आप चाहते हो कोई दिन अखबार आप पढ़ते हो और आपको पता लगता है कि अफ्रीका में एक आदमी बेचारा है ना ऐसे ही बड़ा दुख से मर गया जबकि आप उसको जानते भी नहीं हो आपके अंदर क्या संवेदनशील जगती है जगती है नहीं जगती है अच्छा मरे मर दो ऐसा है लेकिन आपको पता लग जा मर गया तब कैसा होते हैं आप बहुत बढ़िया हुआ उसका लड़का देख लेगा तो सही कर देगा अब वो वही संवेदना आपकी ओसा बिन लादे की पति क्यों नहीं जगती है बताइए उसके व्यवहार के कारण दीदी ने बहुत अच्छी बात कही उसके व्यवहार के कारण मेरे अंदर एक अमानविता खड़ी हो गई ये मेरी योग्यता है कि अयोग्यता यार वो तो जो करा सो करा मैं तो यही मर गया किसी के व्यवहार के कारण यदि मेरे में अमानविता के है ना अमानविता शुरू हो गई तो ये मेरी सफलता है के असफलता लेकिन तो छोड़िए लेकिन में तो बहुत इतना बड़ा कहानी है अभी पहले तो ये तय करेंगे आप सफलता है ये ठीक बात है अब चूंकि हमारे को एजुकेशन में ऐसा दिया गया है कि एक एक आदमी को सुधरने का कोई रास्ता ही नहीं है एक समय के बाद उसको मारना ही पड़ता है जबकि हमारे पास रास्ता है जबकि हमको पता है और स्वामी नंद भी सुखी होना चाहता है ठीक आप भी सुखी होना चाहते हैं रास्ता अगर मिल जाएगा तो आपके अंदर अमानवीयता की बात खड़ी नहीं होगी रास्ता नहीं मिलेगा तो एक पॉइंट पर जाके आप बोलेगा हो गया उसको तो लगानी पड़ेगी यह होता ही है ऐसा होता है कि नहीं होता है और ये रास्ता कब खत्म हो जाता है आपको पता भी चलता है कि नहीं चलता है? जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या तैयारी करते हैं कि तू आ बाहर तो आरोप निकल बाहर जरा ये तैयारी करते ये ये तैयारी करते नहीं यार देखो पहले बहुत गलतियां हुई ये पहले माँ से नहीं पटी ये बाप से नहीं पटी भाई से नहीं पटी बहन से नहीं पटी फिर सोचा था पत्नी आ जाएगी पति आ जाएगा उससे पट जाएगी फिर उससे भी नहीं पटी तो आप जो नई संतान पैदा हो रही है एकदम इसके साथ कोई गलती नहीं करूँगा और बिल्कुल एकदम पूरी जिंदगी लगा दूंगा पूरा मन से इसके साथ जीऊंगा कल बताया था तन मन धन तीनों चीज़ें क्या हम उदारतापूर्वक लगा पा रहे हैं कामना है कि लगाएंगे एक दिन लगती नहीं है जब तक समझदारी नहीं हो उदारता आती नहीं है अब आधे अध मन से भी तैयारी तो ये करते हैं। बच्चे के साथ पूरा जियेंगे साल दो साल तीन साल बहुत हुआ फिर चटके शुरू हो जाते हैं क्या शुरू हो जाते हैं चटके आते आते चाट चाट और उसको हम मानते नॉर्मल है उसको हम क्या मानते हैं नॉर्मल है अरे हमारी अयोग्यता है हम जो चाहते रहे वैसा जी नहीं पा रहे ऐसे ही कि नहीं तो यह हमको समझ में आ जाए कि यह मनुष्य का कुल भ्रम इतना है क्या भ्रम है मानव का सुख क्या है नहीं पता है सुखी होने का तरीका क्या है नहीं पता है और तीसरी बात सुखी हो सुखी होकर जीने की व्यवस्था क्या है यदि मैं सुखी हो जाता हूं तो सुखी होकर कैसे जीता हूं सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है कुल तीन ही भ्रम हैं कितने भ्रम हैं सारी लड़ाई सारे झगड़े सारे विवाद सारे राक्षसता सारी अमानवयता इन तीन प्रश्न के स्पष्ट स्पष्ट का मतलब क्या होता है स्पष्ट का मतलब लॉजिकल प्रैक्टिसबल और कंटेंटफुल आंसर चाहिए गप्पा नहीं चाहिए। क्योंकि आप गप्पे को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है है ना अब सबको तार्किक उत्तर चाहिए हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं विज्ञान के देन है कि हमारे अंदर तर्क शक्ति सबके अंदर जग गई है इन लॉजिकल बात कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि कोई बात लॉजिकल नहीं है वो प्रैक्टिसेबल होगी कि नहीं होगी डाउटफुल है और कोई बात प्रैक्टिसेबल ही नहीं है अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी तो इस पर डाउट ही है और फिर इतने करने के बाद अनुभव में आना भी चाहिए तो इस प्रकार से मानव का डाउट मानव के जो भ्रम इतने ही है कि मनुष्य का सुख क्या है और है ना ये सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है कुल इतने ही है इसी के नाम पर ही इसी के अभाव में ही सारी लड़ाई झगड़ा यह हो रहा है घर से लगाकर बाहर तक पूरी दुनिया में इतना लड़ाई है आज हम इसको ठीक से बैठकर समझ रहे हैं। पहले यह हमको स्पष्ट हो जाए अपने हम इसकी पहचान कर लीजिए आपके अंदर सुखी होने की कामना या क्लास में आने से शुरू हुई या यह क्लास में आने के पहले भी थी सुखी होने की कामना के लिए कोई टॉनिक वाली खाना पड़ता है रोटी खानी पड़ती है दूध पीना पड़ता है किसी को इसको पढ़ाना पड़ता है कि बेड तरक तरको सुखी होना है किसी को पढ़ाना पड़ता है तो पढ़ाई क्या करानी है बेटा सुख क्या है ये समझना है और सुखपूर्वक जीना कैसे है खुद के लिए भी परिवार के लिए भी समाज के लिए भी सभी के लिए आ, एक क्वेश्चन था कहा से ऊपर से हा ऊपर से भी क्वेश्चन आता था, हमारा भी जरा बढ़ जाता है <laughs> <laughs> हाँ पूछो <laughs> सुख अल्टीमेटली सब चाहते हैं लेकिन सेम टाइम पे अगर जैसे घर पे ही ले लेते हैं कि पापा चाहते हैं तो ये तो उनको सुख होगा और हम कुछ और करना चाहते हैं तो दो आदमी रह रहे हैं, चार आदमी रह रहे चालीस आदमी रह रहे, हैं, आदमी रहे हैं। यदि उनके सबके सुख अलग अलग है इसका मतलब वो घर नहीं नर्क है <laughs> क्या है निकाय में रह रहे हो बेटा नर्क में तो सेम कैसे होगा सुख आप चाहते हो कि आपका ही सुख सर्वोपरि है वो चाहते हैं उनका सुख सर्वोपरि है। आपके पास जो सुख है उसको आप बता नहीं पा रहे हो नहीं पा रहे लॉजिकल उत्तर ही नहीं आपके पास उनके पास जो है वो भी नहीं बता पा रहे इसका मतलब ना तो आपको समझ में आया है ना उनको है। ना उनको समझ में आया जिस दिन पहले ये पता लगे अपन दोनों को समझ में आया लड़ाई का एक करे बैठ जाए पहले अभी लड़ाई इस बात से थोड़ी होती है कि हम दोनों समझे नहीं है लड़ाई इस बात से होती है कि मेरे को लगता है मैं हुआ हुआ और आप मानते ही नहीं हो hmm. तो लड़ाई हटाना तो बहुत तो थोड़ी सी बात है लेकिन हम अगर उतना भी निर्णय कर पाते हैं, तो तो दिक्कत नहीं है ठीक hmm. किसी घर में लड़ाई गलती पे होती है सही के नाम पर होती है गलती पे सामने गलती दिखती है सबको गलती के नाम पर लड़ाई होती है सही के नाम पर लड़ाई होती है अरे अच्छा मैं ये कह रहा हूँ यही सही है हाँ तुम जो कह रहे हो गलत है मैं जो कह रहा हूं ये सही है अरे सही के नाम पे कोई लड़ाई होती कभी अगर कहीं लड़ाई हो रही है इसका मतलब पहले ही समझ जाओ कि गलती है कुछ ना कुछ सही के नाम पे लड़ाई हो ही नहीं सकती है ये धरती गोल है लड़के दिखाओ बोलो आप धरती गोल है चपटी हा गोल है आपस में लड़के दिखाओ मैं कह रहा हूं धरती गोल है बोला मैं भी कह रहा हूं धरती गोल है आप क्या हेलो लेकिन हर किसी का सही अलग अलग होता है ना हाँ तो कहाँ से बोली <laughs> अभी सुबह है कि दोपहर अभी सुबह सुबह ओ इतना सब देख के याद आया <laughs> सबसे पूछो बताओ भैया सब लोग बताओ सुबह है कि दोपहर <laughs> सबका सही अलग अलग होता है एक ही होता है अरे तो तो तो ये तो ये सुबह तो नेचर हो गया ना एक मतलब इन जनरल वन वन, वन वन. सब सही में एक हुआ गलत अलग अलग हुए है सुबह है इनको भी पता है सुबह है इसलिए लड़ाई नहीं है चूंकि करियर के बारे में आपको भी नहीं पता इनको भी नहीं पता इसलिए लड़ाई जाएगी अभी तो एक सिद्धांत है जोर से मजा बजानी है तो एक सिद्धांत लिख लीजिए मानव सही में एक गलती में जो आप नहीं चाहते उसको मिटा दो ना आप भी मिटा देना मानव सही में एक गलती में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अब देखिए कितना उल्टा उल्टा पढ़ाया गया है आपको मानव सही में एक गलती में अनेक अनेकता में विरोध अनेक होने पर विरोध और विरोध से दुख तनाव भय जब भी जब भी सच्चाई जैसी है वैसी यदि किसी एक आदमी को भी समझ में आती है अनेकों को समझ में आ सकती है उसके बाद विरोध खत्म हो जाता है धरती गोल है एक सच्चाई है उसका प्रमाण है सच्चाई का हमेशा प्रमाण होता है तो प्रमाण पूर्वक यदि कोई बात कही जाती है वो सबको समझ में आती है और एक आदमी समझ सकता है तो सभी समझ सकते हैं क्योंकि सभी समझना चाहते हैं इसीलिए प्रमाण के साथ सच्चाई को समझते हुए हमारे में से जितनी अनेकताएं हैं विरोध है वो विलय हो सकते हैं वो होते हैं इसको हम करके देख रहे हैं सबका अपना अपना सही का मतलब ही हुआ एक कहानी है एक हाथी है एक हाथी को चार अंधे देखने जाते हैं पुरानी कहानी है कोई ने उसका पैर पकड़ लिया वो बोलता हाथी बराबर क्या बोले खंबा कोई ने पूछ पकड़ ली किसी ने क्या पकड़ लिया वो हाथी बराबर वो उसकी व्याख्या करते रहते हैं वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है अदूरी क्या कहा अदूरी कर बहुत गहरी बात है वो गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं उनको पूरा अनुभव में नहीं आया है तो जितना समझे उतना कह रहे हैं वो है जब भी लड़ाई होगी अधूरेपन बराबर लड़ाई लिखो अधूरापन बराबर लड़ाई वो खंबा देख रहा है उसको लग रहा है खंभा जैसा है यार ये तो और वो आड़ा हुआ उस पर खंबा ही है उसको हाथी पूरा दिखाई नहीं इसी को बोलते हैं परसेप्शन परसेप्शन का मतलब क्या हुआ रियलिटी अस्तित्व में है रियलिटी हमको क्रिएट करनी है हमको क्या करना है रियलिटी क्रिएट करनी है या क्रिएटेड ही है इसको समझना है हमारे पास च्वाइस क्या है ऑल एवरीथिंग इज क्रिएटेड इज एव इज एवेलेबल इन द नेचर एग्जिस्टेंस है ना हमारा हमारे को कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा है ठीक हमको उसको समझना है जब भी हमारी समझ पूरी नहीं होती है वो अधूरापन जो होता है वो partial जो भी हम देख पाए हैं उसी को perception कहते हैं Perception में लड़ाई है realization में कोई लड़ाई नहीं है एक्सपीरियंस में कोई लड़ाई नहीं है अनुभव में कोई लड़ाई नहीं है ये बात समझ में आती है यदि हाथी को किसी एक आदमी को हाथी दिख जाता है तो उसका उन चार अंधे से भी कोई विरोध नहीं है बल्कि वो ये वो इसके साथ जुड़ जाते हैं क्या जाते हैं अधूरापन पूरे के साथ जुड़ता है छोड़ दो बेटा गिरेगा वो अधूरापन अधूरापन पूरे के साथ जुड़ता है अधूरा पूरा नहीं हो सकता है पूरी बात समझ में आती है तो ऑल परसेप्शन गेट है ना डिजॉल्व इन टू दैट इट इज वॉट द रियलिटी पूछ रहे हैं? नहीं तो यह समझ में आ जाए कि मानव जब भी पूरी मानव जाति अभी अनेकता में जी रही है एकता में जी रही है उसका मतलब यह है कि जिन जिन मुद्दों पर हम सही को नहीं पहचान पाए हैं उसका प्रमाण ही है कि हम लोग लड़ने के लिए बाध्य हैं। आज आप देख लीजिए और आज की बात नहीं कर रहे हैं आदिकाल से देखिए अभी तक हम लोग जो है धरती पर जब से मानव बना सर्वाधिक अगर कोई काम हमने किया है तो युद्ध किए हैं। क्या किए हैं युद्ध आज तक हमारी इतनी औकात नहीं बन पाई कि ये धरती को युद्ध के है ना इसे निकाल कर ले जाए कारण परसेप्शन कारण कट्टरवादिता कारण अधूरापन हम अपने एक अधूरे टुकड़े को कोई पूरा मान के बैठे रहते हैं वो उसका प्रमाण ये निकल के आता है कि दूसरे से लड़ाई होने लगती है दूसरा विरोध करने लगता है है ना वो इसको हम इग्नोर करते हैं अगर इसको इग्नोर नहीं करना बंद कर देंगे तो हमको पता लगेगा कि शायद हमारे में कोई अधूरापन है और पूरे को हम समझ सकते हैं हमारे अंदर इतनी ताकत है खाली जरूरत इस बात की कि कोई समझावा मिल जाए तो अच्छा ही है नहीं तो फिर हमको रिसर्च करना पड़ेगा समझावा मिलने के बाद एजुकेशन में आ जाता है एजुकेशन में आने के बाद हर आदमी समझ सकता है आज आज से 200 साल पहले या आगे पीछे हो सकता है आंकड़ा हम लोग सब ये मानते थे कि धरती चपटी है क्या मानते थे चपटी का मतलब जैसे ये कोना है ना ऐसा धरती का कोई कोना है ऐसी हमारी मान्यता थी अच्छा ये बताइए यदि कोई ऐसी मान्यता जैसी चीज है वैसा नहीं है और अलग गलत सलत मान्यता हम बना लेंगे तो वह हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा करते होगा जिस समय में ये लोग मानते होंगे धरती चपटी है उस समय लोगों के व्यवहार अलग होंगे नहीं होंगे बाइबल में लिखा है और जिसने बोला कि धरती चपटी नहीं है उसको फांसी दे दी थी वो आगे बताऊंगा वो तो सबको पता है प्रश्न ये है धरती गोल है और हमारे में से आप में से कोई भी लोगों ने यदि उसको चपटी माना तो हमारे विचार में उसका कोई भ्रम गया होगा कि नहीं गया होगा और वो भ्रम व्यवहार में आया होगा कि नहीं आया होगा कैसे आया होगा जैसे मान ले डर आया होगा कितनी अच्छी बात कही इसने क्या नाम है आपका प्राची प्राची ने कहा कि डर आया पहला मुद्दा क्या आया डर जब भी डर आ जाएगा तब तो क्या होगा हम हम उदारतापूर्वक जियेंगे क्या अपने बच्चों को जीने देंगे क्या देखना ज्यादा दूर में चले जाना कहीं कोना आ जाएगा नीचे गिर जाएगा मेरे तो आपको मिला क्या अरे मेरे को नहीं मिला तो क्या हो गया हमने पढ़ा है लिखा है हमारे बाइबिल में या इसमें लिखा है उसमें लिखा है कौन आया है गिर जाएगा हमारे जीने में संकुचन आया होगा कि नहीं आया होगा एक अनुमान करके देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि वास्तविकता जैसी है यदि उसको वैसा नहीं समझेंगे हम सुखपूर्वक नहीं जी सकते तो सुखपूर्वक जीना है तो वास्तविकता जैसी है उसको वैसा ही समझना पड़ेगा और यह समझने काम हम हजारों हाँ साल से कर ही रहे हैं कुछ कुछ समझ पाए कुछ समझ, समझा पाए कुछ नहीं समझ पाए कोई को लगा कि यह पूरा समझ गया लेकिन प्रमाण नहीं बना परंपरा नहीं बनी प्रमाण नहीं बनी तो समझा कि नहीं समझा वो भी डाउट में ही है इस प्रकार से यहां अपन पहुंचे हुए यह बात समझ में बहुत ठीक से समझ में आने की बात है तब यदि सुखी होना है इसको कहा है ये मेंटली एक रिजॉल्व स्टेट है इसका मतलब क्या है जैसा भी अस्तित्व है जैसा भी प्रकृति है जैसा भी मानव है वो सारा हमको यथावत स्पष्ट होना जरूरी है फिर हमको ये भी समझ में आ रहा है कि प्रकृति में संबंध है मुझे भी संबंध पूर्व जीना है तो मेरे सुखी होने में मेरी मेंटल रिजॉल्व होने में यह संबंध क्या चीज है यह भी समझ में आना जरूरी है आपका सुख आइसोलेशन में नहीं है आपके सुख के ये कंपोनेंट भी हैं और ये इससे जुड़े हुए हैं आपको समझना है कि आपका सुख क्या है आपको ये भी समझना है कि संबंध क्या है संबंध पूर्वक आप संबंध को समझते हो तो सुखी होते हो व्यवस्था को समझते हो तो सुखी होते हो और सुखी होते हो तो संबंध पूर्वक जीते हो दुखी रहते हो तो नहीं जीते हो आपने भी खामोशी में प्रश्न किया मैंने भी खामोशी में उत्तर दे दिया <laughs> फिर से लिखा है पहले से लिख कर मिटाता इसीलिए नहीं। कहा एक दिन बाद ध्यान जाए जाए दो दिन बाद पहले लिख दिया मेंटली एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो रिजॉल्ट है रिजॉल्ट का मतलब सिर्फ ख्याल नहीं है उसमें हर प्रश्न के उत्तर है प्रश्न दो है जीना क्यों है आपको जीना है नहीं जीना है? क्यों जीना है, जीने के लिए जीना है? जीने के लिए जीना है वही <laughs> ना जीने के लिए जीना है इसका उत्तर नहीं है ना आपके पास तो फिर जीना कैसे है उसका मोटे उत्तर होना नहीं? जरूरी है जीने के लिए हाँ मतलब कोई एक पर्टिकुलर मोटिव होना जरूरी है वही पूरी प्रकृति में प्रश्न बहुत अच्छा है पूरी प्रकृति में हर एक चीज का कोई मोटिव है कि नहीं है ये पेन काय के लिए लिखने के लिए ये बोर्ड के लिए लिखवाने के लिए ये ये चद्दर के के लिए लिए लाइट के लिए धरती काय के, के लिए और ये लड़की के का <laughs> यही तो है हेटे के लिए ये पता है नहीं चला है तो जब छोटी से छोटी चीजों का एक स्पेसिफिक रोल है एक स्पेसिफिक पर्पज है एक आइडेंटिफाइड है ना एक मौलिक एक मौलिक प्रयोजन है मानव का कोई प्रयोजन है या नहीं है हमको नहीं पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए mm. <otte> है ना जब भी आप प्रयोजन के साथ जीती आप सुखी रहती हो प्रयोजन का को समझ गए का मतलब ये है कि जीना क्यों जीना कैसे उत्तर आ गया आपकी मम्मी है, है या नहीं है मम्मी के साथ जीना क्यों इसका उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए मम्मी के साथ जीना कैसे इसका उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये पूरा समाज है ये पूरा समाज है उनके साथ मुझे जीना क्यों यार भाड़ में जा समाज मैं अपना पड़े रही हूं क्या करना है मेरे को है ना तो भी समाज है तो उसके साथ जीना क्यों परिवार है तो जीना क्यों तो आपके सामने दो ही प्रश्न रहते हैं अभी आप यहाँ बैठी हो या आपको लगता है कई बार मैं किसके कहने में आके फंस गई या मैं यहाँ पे क्यों क्यों बैठी हूं इसका उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए अभी भी चाहिए आपको तब तब दूसरा प्रश्न आता है कि जीना कैसे आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम क्यों बैठे हैं तो आपको अगला प्रश्न का उत्तर पड़ेगा कि अब आप बेहतर कैसे जिये यहाँ पे? अभी तो क्या हो गया अभी तो ऐसा हालत है है ना एक उम्र तक लगता है कि जीने का कोई प्रयोजन होगा मैंने कल ही कहा कि 14 से अठारह साल की उम्र के बाद ज़्यादातर तो लोगों को लगता है जीने का कोई प्रयोजन नहीं है और या जीने का अधिकतम प्रयोजन है पैसा कमाना या या प्रयोजन है अपनी इंद्रियों को राजी रखना या प्रयोजन है संग्रह करना तो संग्रह इंद्रियों में खोए रहना ठीक पैसा कमाना यह जीने का प्रयोजन हमारे को संतुष्टि नहीं देता है तो लॉस्ट हो जाते हैं हम सभी भी लॉस्ट होके जी रहे हैं जीना क्यों का उत्तर नहीं है समाधान नहीं है पता कैसे करेंगे जिसको पता होगा उसके पास जाना पड़ेगा और किसको पता है मेरे को पता है <laughs> बताओ अब इसने कहा बताओ आपका नाम क्या है लक्ष्य रक्षा या लक्षया। लक्षया। जिसका कोई लक्ष्य हो हाँ एकदम अलग <laughs> एकदम अलग होना चाहिए हाँ, नहीं मतलब खुद से अलग, अलग। मैं मैच नहीं करता है मेरे पे नाम वो सिर्फ नाम है <laughs> एक आईडेंटिटी ठीक बोल रहे आप अभी किसी का भी नाम किसी से मैच नहीं करता है पता है हाँ एकदम सही बोले जब तक मानव समझदार नहीं है कुछ भी मैचिंग नहीं है और समझदार होने का मतलब इतना है कि जीने का प्रयोजन समझ में आना ठीक है ना मानव का लक्ष्य क्या है समझ में आना ठीक है बात उसी पर बात कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे अपना मन लगेगा चीजें समझ में आएंगी तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं और हम संबंध पूर्वक भी जीना चाहते हैं और पूर्वक जीना चाहते हैं पूर्वक जीना चाहते हैं व्यवस्था पूर्वक जीना चाहते हैं हम सुखी होते हैं समझदार होते हैं वो लिखा है समझदार होते हैं तो सुखी होते हैं तो संबंध भी को निभाने की योग्यता आती है तो समृद्धिपूर्वक जीते हैं तो अभयतापूर्वक जीते हैं तो व्यवस्थापूर्वक जीते हैं यह पूरा हम चाहते हैं या नहीं चाहते ये पूरा चाहते हैं या नहीं चाहते इसमें से टुकड़ा किया सकता है खाली एक चीज दे दो खाली एक चीज दे दो ऐसा हो सकता है अभी कोई आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है आप अपने रेफरेंस से तय करिए आपको सुख भी चाहिए आपको बहुत बढ़िया से एक रिजॉर्ट में ले जाए मान लीजिए वहां कोई सुविधाओं की कमी नहीं हो लेकिन आपको मेंटल टेंशन है यार में यहां क्यों आ गया यार क्या हो क्या रहे ये चल क्या रहे ये आदमी क्या है ये दुनिया क्या है कर क्या रहे तो आप सुखी रहने वाले हों नहीं ना तो आपको अपना मेंटल एक जो मानसिक एक विचार चाहिए जिसमें सारे उत्तर हो, है ना अलूफ रहने के लिए नहीं भागने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए उत्तर चाहिए यदि वो सारे उत्तर आपके पास आते हैं तो आपको एक मेंटली संतुष्टि लगती है फिर वो संतुष्टि का प्रमाण होता है फिर वो प्रमाण आता है यदि आप समाधान के साथ खड़े हैं या समझ के साथ खड़े हैं तो आप सुखी होते हैं और सुखी होते हैं तो आपके परिवार में शिकायतें कम होना शुरू होती है आपके कारण ये इंडिकेशन है उसका फिर आपका परिवार में शिकार खत्म हो गया तो उसका इंडिकेशन है कि आपका परिवार जो है आप समाज को पोषण के लिए इकट्ठा हो गया है दे आर यूनाइटेड टू एनरिच दोसाइटी अभी वे आर यूनाइटेड ऑलवेज फॉरवर्ड फॉर टू थिंग्स भोगने के लिए या लड़ने के लिए हम ऐसा नहीं कि यूनाइट नहीं होते हैं हम यूनाइट अभी होते हैं सिर्फ भोगने के लिए या लड़ने के लिए ठीक है ना ये बात इसको बस ठीक से समझते हैं है ना तो इतनी सारी चीजों के साथ अगर हम चलते हैं तो ये हमको समझ में आ गया कि ये सब जुड़ते जा रहे हैं इसमें ये समाया हुआ है इसीलिए इसमें यह एड होता जा रहा है।, है ना प्लस हो गया इसमें यह जो है समाया हुआ है प्लस हो गया इसमें ये समाया हुआ है प्लस हो गया इसमें ये समाया हुआ है प्लस हो गया ऐसा आप चाहते हो हा या ना हो सकता है आपको लगे कि तो असंभव है हमारे में बहुत सारे लोग मान के शुरू करते अरे छोड़ो ना यार ये अकेला आदमी के पास सुख आ गया बाकी सब यूं थे ऐसा हमको लग सकता है ऐसा हमको लग सकता है लगने तो उससे कोई परहेज नहीं है लेकिन पहले ये उत्तर हो जाए कि आप ऐसा चाहते हो या नहीं तो एक मिनट का समय लीजिए और जितनी अभी बातें की उसको मनन करिए एक मिनट का छोटा सा समय लीजिए और मनन करिए कि वाकई में आप ऐसा चाहते हो या नहीं अपने लिए अपनों के लिए अपने लिए और अपनों के लिए पराए को थोड़ी थोड़ी छोड़ देते हैं हमारे लिए कोई पराया नहीं लेकिन आपके लिए हो सकता है तो अपने लिए और अपनों के लिए ऐसा आप चाहते हो या नहीं है ना 20 सेकंड 30 सेकंड में सोच के बताइए अगर हमारी और परिवार की सोच नहीं मिलती that means हम दुखी हैं। आप बताओ नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ तो, कुछ भी नहीं होती हूँ ये बहुत अच्छी बात है आपके घर में विवाद होता है और आप दुखी नहीं होती हो तो आपके घर में वाले दुखी होते हैं या कम दुखी होते हैं वो तो घर वालों से पूछना पड़ेगा ना उनके मन की बात मुझे कैसे मतलब ऐसे थोड़ी है कि मन में झाक देख रही हूँ ठीक बात तो अभी मैंने सबसे पूछा था आप अकेले से नहीं पूछा कि हम सब ऐसा जीना चाहते हैं या नहीं ठीक है बात अब ऐसा तो कोई रहा नहीं ऐसा तो कोई दिखता नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता अब इन मुद्दों पर हम बातें कर सकते हैं हाँ जी माइक hmm. मैन <laughs> वो टेनिस में खिलाड़ी बच्चे रहते रहते हैं हैं तो खड़े माता जी सात माइक मंगाए हैं अभी दो ही पहुंचे हैं पांच और पहुंचने वाले हाँ जी आपने जैसे बोला कि बीस तीस इस पे मनन करो तो मैंने थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करी हाँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपना और अपने बच्चे और बीबी का ख्याल आया बिल्कुल ठीक आना ही चाहिए और तुरंत उसके दूसरे पल में समझ में आया कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छी बात क्योंकि जब आप समझा रहे थे तो मुझे एक और चीज़ समझ में आती है कि ये पाँचों चीजें इंटरलिंक्ड हैं और ये नीचे से क्रम में चालू होती है तो आइसोलेशन वाला मेरे को लग रहा था कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा था उसके अंदर में जब आंखें बंद करके सोचने लगा मैं तो आइसोलेशन में कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी ठीक है और जहां मैंने लोगों को पूरे मानव जाति को मिलाया तो समझ में आता है कि हां ये चीजें मेरे लिए अब अब ये चीज मैं एक्चुअल में चाहता हूँ उस तरीके से बहुत अच्छी बात बहुत बढ़िया आपके जोरदार तालीम लक्ष्य थोड़ा ढंग से सुनना पड़ेगा जब भी हम अपने लिए कोई निरीक्षण कर पाते हैं तुरंत ही दूसरे के लिए भी सोचने लगते हैं उसके लिए भी चाहिए आप याद करिए आपको कोई एक मूवी देखी आपने और मान लो आपको लगा मूवी बहुत अच्छी है जिनको आप अपना मानते हो तुरंत फोन करते हो जा, जा जा बहुत अच्छी मूवी है जिसको आप ठीक मानते हो अपने सगे संबंधियों के लिए लेके दौड़ते हो ठीक फिर यह मानते हो कि ये तो पिक्चर हिट होनी चाहिए पूरे देश वालों को पसंद आनी चाहिए क्या क्या पगले लोग हैं यार इतनी अच्छी पिक्चर उनको पसंद ही नहीं आई तो ये ये एक आदमी का फैलाव है जिस दिन भी अपने से गुजरता है अपनी खिड़की से हम देखते हैं निरीक्षण पूर्वक जब चलते हैं तो देखिए इतना संतुलन पूर्वक आदमी आगे बढ़ता है और बहुत सही जगह पहुंचता है फिर वो अपने परिवार और अपने सभी मानव जाति के साथ वो पहुंच ही जाता है दुनिया के सभी आदमी के लिए कहने लगता है जैसे हमारे इस शिविर में बात करते करते हम बोलते हैं हम सुखी होना चाहते हैं आपका ध्यान चला जाता है दुनिया के हर आदमी सुखी होना चाहते क्या नहीं बात कर रहे हो थोड़े आगे की बात करो ऐसे बोलते हैं ना आदमी अरे यहां एक धरती नहीं किसी भी धरती पर आदमी रहता होगा तो सुखी होना चाहता होगा या नहीं चाहता होगा एंड यू आर स्टार्ट सेटनेस किया आपने अपने आपको विटनेस किया देखिए आपकी खुद की विटनेस कितनी बड़ी विटनेस है मंगल ग्रह से भी यदि कोई आदमी आएगा वो भी सुखी होना चाहता होगा या दुखी होना चाहता होगा आप बताओ कितना कॉन्फिडेंस आ गया बताओ नासा वालों को कहा डरे डर के बैठे हुए वो तो डरे हुए बैठे हैं कि जब भी आएगा तो लड़ाई करना पड़ेगी जबकि हम अपने को विटनेस करेंगे हमको समझ में आता है इतनी दूर से आदमी लड़ने के लिए आएगा आप बताइए शोषण करने के लिए वही उसके पीछे मुद्दा इतना ही भाई यदि हम अपनी खिड़की से नहीं देखते हैं कौन सी खिड़की से अपनी खुद की चाहना की खिड़की से अपने इन की खिड़की से हम नहीं देखते हैं तो हम लॉस्ट हो जाते हैं हमको कुछ गाइडलाइन दिखती ही नहीं है हमको दूसरे के कार्य व्यवहार दिखते रहते हैं और उसमें हम कुछ कुछ निष्कर्ष बनाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं उसका सबसे पहला तरीका है आपकी खिड़की से देखो आप क्या चाहते हो हाँ। जैसे एक एनोलॉजी चलती है कि हम ब्रह्मांड को जो मैसेज भेजते हैं या जो हम सोचते हैं वो हमको कई गुना बढ़ के आता है क्या ये उसी तरह से संबंधित है ये विचार भी हमारी चाहना जो भैया अभी तो हालत ऐसा है अपने घर में एक मैसेज देते बीवी तक पहुंचता नहीं है <laughs> और मियाँ भी मिल दिन रात देते बच्चों तक पहुँचता नहीं है और बच्चे जो कहते हैं माता पिता तक पहुंचता नहीं कहा ब्रह्मांड में लगे महाराज हालत अपना पतली है बातें दुनिया भर की है बाजू वाली तो सुन नहीं पा रही है और हाँ वो निकटतम कौन निकटतम जो है वो प्रतिद्वंदी है वहां तक मैसेज नहीं जा रहा है क्योंकि मैसेज आया ही नहीं हमारे पास क्योंकि आपकी कोई भी आदमी कोई बात दुनिया का कोई आदमी सुनता है इसलिए सुखी होने के लिए अनलेस एंड अदरवाइज आपके पास कोई क्लियर कट कंसेप्ट नहीं है आपके पास कोई मैसेज नहीं है यू आर मैसेज कोई आदमी मैसेजलेस है उसका नाम होता है कंप्लेन्ट आइदर यू हैव अ मैसेज एल्स यू हैव कंप्लेंट नी टू थिंग्स या तो सुखपूर्वक जीने का आपके पास प्रस्ताव होगा मैसेज होगा हर क्षण हर दिन हर आदमी हर पीढ़ी हर अवस्था में सुखपूर्वक कैसे जिए या तो ये मैसेज आपके पास है और नहीं तो आपके पास कंप्लेंट है अब आप टटोलिए आपके खजाने के पोटली खोली जिसको आप खजाना मानते हो उसमें कम शिकायतें हैं या उसमें कोई मैसेज है एक्सक्यूज एक मिनट रुकिए थोड़ा होल्ड करिए अपना प्रश्न आपके जो खजाने के पोटली है उसमें कोई मैसेज है या कंप्लेंट है कंप्लेंट है क्या है उम्र बढ़ने से कंप्लेंट बड़ी है या घटी है और उम्र बढ़ने से लोग आपसे दूर भागने लगे हैं या जुड़ने लगे हैं जोर से बोलिए और जोर से बोलिए क्यों कंप्लेंट बॉक्स के साथ कोई रहना नहीं चाहता है नोबडी वांट टू लीव विद द कंप्लेंट बॉक्स और कंप्लेंट सब जेन्यून होती है देखो एकदम गंभीर बहुत सीरियस बात है गंभीर ही रहती है ना वो तो है ना और उससे लोग भागते हैं क्योंकि आदमी सुख चाहता है आदमी सुखपूर्वक जीना चाहता है या तो सुखपुर जीने के जीने का स्वरूप हो नहीं तो सुखपुर जीने का मैसेज हो दो तो हो कम से कम और जीने का मैसेज भी जिए बिना तो आता नहीं सकता है जीने का मैसेज जिए बिना तो आ ही नहीं सकता है तो जिंदगी को पाना है तो जिंदगी तक पहुंचना है जिंदगी से जुड़ना है जिंदगी की बात अगर करनी है तो जीते जिये जी होने वाली है तो सुखपुर जीने का मैसेज सुखपुर जीते हुए हो सकता है आप खुद सुखी नहीं है इसीलिए आपको कोई सुनता नहीं है आप सुखी नहीं है इसलिए आपको कोई सुनता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक भी है दुखी आदमी क्यों सुनना चाहिए तब यह समझ में आ जाए कि कुल भ्रम इतना ही है कि सुख क्या है सुख कैसे पाया जा सकता है और सुखी होकर जीने का डिजाइन क्या होगा जब एक आदमी एक परिवार सुखी होगा तो वो किस प्रकार से काम करेगा जब एक परिवार एक मानव एक धरती एक देश मेंटली रिजॉल्व स्टेट में होगा कोई प्रश्न नहीं होंगे तो उनके जीने की खूबसूरती क्या होगी उसका नाम है व्यवस्था जो नीचे लिखा हुआ है तो कुल मिलाकर इतने मुद्दे पे हमको बात करनी है दीदी कुछ कहना चाह रहे बोलिए अपना नाम भी बताते जाइए क्योंकि अब धीरे धीरे लोग आपसे परिचित होते जाएंगे कोई भी प्रश्न करेगा अपने नाम के साथ करे जी मैं पूजा रोजिंदर मैं एक्चुअली आई यहाँ पर बेटे के लिए ही थी इसके पहले का सितंबर वाला एक दिन का मैंने सेशन अटेंड किया था आपका अभी आप आप जो जो बोल रहे हो कि सुख जो है वो हमको अपने आप में उसको समझना पड़ेगा कि सुख क्या है और अगर एक घर को लेकर चलते हैं हम लोग तो उसमें ज्यादातर मतलब जो लेडीजों का जो सोच रहता है वो तो यही रहता है कि सामने वाला ज्यादा सुखी हो तो हमको खुशी मिलती है उस चीज से मगर जब सामने वाला नहीं समझ सकता है उस चीज को तो हम खुद ही सुख अकेले कैसे उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता ना वो चीज समझ बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि आपके चाहना है की घर वाला सुखी रहे एक नियम है दीदी एक नियम क्या है वो लिख देता हूं जिसके पास जो होता है वही बंटता है ठीक है इसमें सब कहानी हो गई हमारे पास है नहीं आपके पास भी नहीं हम दोनों मिले मैं आपको सुखी करने की कोशिश करूं आप मेरे को करो मेरा मेरे पास है ना आपके पास क्या होने वाला है गाल बजाने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है क्या बजाने का कारण हाँ ना उस चीज को हाँ कहाँ समझ रहे हैं सबको खुश रखने के लिए ही तो वही ना चीज़? आप सबको खुश रखने के लिए काम कर रहे हो तो आप जो काम कर रहे हो और जो सर्कस में जो जोकर काम करता है उसमें क्या अंतर है थोड़े दिल में में घुसेगी, घुसेगी तो समझ आएगी। आज आप जो काम कर रही हो और सर्कस का जोकर में क्या अंतर है और यदि वो भी ताली पिटने के, के लिए ताली पिटवाने के लिए करतब करता है यदि हम हमारे ही अपने आप का ही सुख सोचेंगे तो बाकी तो पूरा घर कट्टर वाली हो जाएगा हमारे प्रति हाँ अब ये सुख की बात नहीं कर रहे हैं आप अब आप सुविधा की बात कर रहे हैं अभी आगे हम बात करेंगे अगला सब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा तो सुविधा की बात करने लगे हैं अभी आप सुख आपको चाहिए उनको भी चाहिए सुख आपको समझ में नहीं आया उनको क्या समझ में आएगा तो अभी हम जितने भी परिवार में काम कर रहे हैं वो सर्कस है हमको खुद पता नहीं है जिसमें लोग ताली बजाते हैं वो बात करने के लिए हम बाध्य हैं जिसमें लोग हमारा ताली पीटते हैं जिसमें लोग हमारी तरफ ध्यान देते हैं वो कपड़ा पहनने को हम बाध्य हैं मैं तो तारीफ भी नहीं चाहिए ना फिर क्या चाहिए वो लोग खुश रहे तो हम भी खुश रहेंगे चीज है वही ना आप खुश नहीं रहोगे तो वो कैसे खुश रहेंगे हम तो खुश है ना उसी में खुश है उनकी खुशी में हम खुश खुशी देख ही रहे हैं ना मतलब आपका खुशी उनमें है हम तो खुश रहना चाह ही रहे आ रहे हैं दीदी रह रहे क्या नहीं रह पा रहे ना वही प्रॉब्लम है वही तो प्रॉब्लम है तो आप खाली चाहती है कर नहीं पा रही इसी पे तो बात कर रहे हैं चाहते कुछ है करते कुछ रहते हैं आप चाहते हैं आपके घर में लोग सुखी रहें आप क्या करते रहती हैं चाय पिलाते रहती हैं नाश्ता पिलाती रहती हैं प्रेस करते रहती हैं पौसा लगाती रहती हैं बड़े-बड़े खाना बनाती रहती हैं तो आप चाहती होगी वो सुखी रहें और करती क्या हो सर्कस जबकि जोरदार और आप सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो है ना तो ये सारा फूल सारे फूल को समर्पित है पहले वाला इंग्लिश का था चलो अब क्या कहानी हो गई सभी चाहते हैं कि सुखी रहे और कर क्या रहे मां चाहती है बच्चा सुखी रहे ध्यान से सुनिए कर क्या रहे एक काम करती है हिंदुस्तान की महिलाएं माताएं विदेश में गया नहीं इसलिए जो देखा नहीं बोलूंगा नहीं मैं देखा कि अपने घर में एक काम बहुत करती है। क्या काम करती है खा ले बेटा पढ़ ले बेटा क्या मंत्र है चाहती क्या है बच्चा सुख रहे खाले बेटा पढ़ले बेटा से दो चीज हो सकती हैं करती क्या है यही खा ले बेटा पढ़ ले बेटा खाने से सकता है कि उसको पोटी टाइम पे आ सकती है पढ़ने से यह हो सकता है उसको डिग्री मिल सकती है अब इसमें मैचिंग क्या है क्या पोटी से सुखी होने वाले क्या डिग्री से सुखी होने वाले साफ साफ बात करना पड़ेगी ना खा बेटा पढ़ बेटा बच्चा आगे आगे मां पीछे पीछे बीच में दूध का गिलास दौड़ रहा है मां से पूछो क्यों करे मैं चाहती हूं उसका भला अरे तेरे को पता है भला क्या चीज होता है बोले कर भला सो तो हो भला बिना समझे करोगे तो यही सब होगा तो हम सब जो कुछ कर रहे हैं ये आपके आपने मुद्दे को उठाया आगे हम लोग बात करेंगे इस पर हम सब सर्कस कर रहे हैं जिसमें आप ताली पीटोगे वो मेरे को यहां कर्तव दिखाना है यहां का मतलब घर में वही दिखाना है ऑफिस में भी वही दिखाना है हम क्या चाहते हैं अरे वो तो बात करना ही मत वो तो स्वार्थ की बात हो जाएगी अरे हम अपने चाहने को नहीं समझे तो स्वार्थ की बात हो रही है अगर चाहने को समझेंगे तो चूंकि सभी ऐसा चाहते हैं ध्यान से सुनिए आप जैसा चाहते हैं वैसा सभी चाहते हैं गिवन ए है च्वाइस आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता आप जैसा चाहते हैं वैसा सभी चाहते हैं वैसा सोचना स्वार्थ नहीं है परमार्थ है जैसा आप सोचते हो जैसा आप चाहते हो वैसा सभी चाहते हैं गीवन ए च्वाइस ठीक है ना आप ऐसे जीना चाहते हो दुनिया में इससे बड़ा परमार्थ और क्या हो सकता है आप बताइए धरती का हर मानव ऐसे जीना चाहता है आप ही अगर अर्थ को समझे नहीं हो और रात दिन काम करिए ना करिए एक जैसी बात है इसीलिए आप देखते हो कोई कोई आपको कई बार लगता है यार हमने इतना क्या क्या पाया उससे तो हमारी फलानी बुआ की नानी की मौसी की जो बहन है ना वही ठीक थी कुछ नहीं करती हो तो उससे तो ये बहू है हमारे घर में ये भी कुछ नहीं करती है मैं तो इतना करती हूं तो आपको खुद को कंफ्यूजन होता रहता है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपका जो सुखी होने का नियम है वही सबके लिए है जैसे मुझे प्यास लगती है पानी पीने से प्यास बुझती है मुझे सुख चाहिए सुख एक एक मानसिक समाधान है और वो समाधान व्यवहारिक मुद्दों को लेकर है खाली मान ख्याल में नहीं है ये सारे व्यवहारिक मुद्दे हैं। तो आपके लिए भी सुख समाधान है जिसमें सारे व्यवहारिक मुद्दे के उत्तर चाहिए तो सबके लिए उतना नहीं है हम वो सब नहीं कर पा रहे हम सिर्फ खाले बेटा पढ़ले बेटा ये कर पा रहे <coughs> तो जितना कर रहे हैं उतना हो रहा है जितना कर रहे हैं उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है जो कर रहे हैं वो हो रहा है खा ले बेटा पढ़ ले बेटा कर रहे हैं टॉयलेट भर रही है सेप्टी टैंक भरते जा रहे हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा डिग्रियां बढ़ रही हैं कमा ले बेटा कमा ले बेटा, बेटा, बेटा कमाई बहुत हो रही है और पूरे घर में सामान बड़ा या घटा हमारे अपने घरों में थोड़ा अनुमान करिए अपने घरों में पिछले दस सालों में ज्यादा पीछे मत जाइए हो सकता शॉर्ट टर्म मेमोरी हो किसी की पिछले दस सालों में घर में सामान है या है और संबंध है या है संबंध में तृप्ति बढ़ी है तो जो हमने किया है वो पाया है हमने सामान को लक्ष्य बनाया हमने सामान पाया है हमने संबंध को लक्ष्य बनाया ही नहीं है हाँ या ना ठीक है ना इसीलिए हम दुखी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है दुखी रहने से कोई दिक्कत नहीं है सुखी कैसे हो जाए इस पे सोचने की जरूरत है चलिए थोड़ा आगे बढ़े लाइट बहुत लगी है, गर्मी लगती है एक छोटा सा प्रश्न करते हैं ये सब आपको कल चाहिए या अभी चाहिए ये फ्यूचर टाइम्स में चाहिए या वर्तमान में चाहिए ये बात समझ में आती है तो सुख हमको कैसा चाहिए वर्तमान में चाहिए सुख कैसा चाहिए अभी अभी और मोक्ष कब चाहिए <laughs> मोक्ष कब चाहिए फ्यूचर में चाहिए इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब यह हुआ जब सुख समझ में आएगा वो वर्तमान की आवश्यकता है जब सुख समझ में नहीं आया तो यार वर्तमान में नहीं मिला तो भविष्य में मिल जाए जब भी वो भविष्य में चला गया वो समझ लो वो सुख नहीं है वो सुख है ही नहीं वो सुख नहीं है कल को ये करके वो करके मैं सुखी हो जाऊंगा इसका मतलब यह कि सुख समझ में हमको नहीं आया सुख यदि होगा तो आ, वर्तमान में होगा जब भी होगा वर्तमान में हम होने वाले हमको आज चाहिए एक बार चाहिए या हर बार के लिए चाहिए इस ऐसे सुख की निरंतरता है अमीरी गरीबी की निरंतरता नहीं है समृद्धि की निरंतरता है अपना पराय की निरंतरता नहीं है और संबंध की निरंतरता है भाई की निरंतरता नहीं है कितना भी बड़ा भाई हो कम होना शुरू होता है कि नहीं होता आज इतना बड़ा लगता है कल कैसा लगता है वो परसों और कुछ कम होता है नरसों कम होता है भाई की निरंतरता नहीं है अगर निरंतरता होगी तो किसकी होगी अभयता की <sharp authorgriff> शासन किसी को स्वीकार नहीं है शासक को भी नहीं है जो शासक है उनको भी शासन स्वीकार नहीं है और जो शासित है उनको भी स्वीकार नहीं है इसीलिए शासन के प्रति हमेशा विरोध खड़ा होता रहता है इसीलिए शासन के जो जड़ें हैं वो हिलती रहती हैं इसीलिए शासन की निरंतरता नहीं है क्यों क्योंकि शासन वास्तविकता नहीं है शासन हमारा भय का प्रकटन है तो भयभीत भा, रहेंगे तो शासन में चले जाते हैं इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यह वर्तमान में घटित होने की चीज है वर्तमान में और अगर घटित होगी तो निरंतरता की बात होगी यह का क्या क्या क्राइटेरिया बना पहला क्राइटेरिया बना वर्तमान में और दूसरा क्राइटेरिया बना निरंतरता में यहां तक सहमति यहां तक ठीक हुआ ठीक है आगे बढ़े कोई दिक्कत यहां तक तो जो भी योजना अगर भविष्य की है इसका मतलब है वो उसमें सुखी आप होने वाले नहीं है, है ना भविष्य की योजना में सुख नहीं है यदि सुख होगा तो वर्तमान में होने वाली बात है। और वो प्रश्न के उत्तर से है इसको मैं बिठा देता हूं तब थोड़ी सी बातें और आगे बढ़ाते हैं आखिर सुखी होना है तो कैसे होंगे अभी ये तो हमको समझ में आ गया कि मानव सुखी होना चाहता है और अभी भ्रमवश किसी किसी चीजों को हम सुख मान लिए हैं बढ़िया, बहुत जोरदार यदि यदि सुख यह है तो सुख क्या नहीं है उसको लिख दूं? क्या नहीं है आप बताइए यदि सुख यह है यदि यह सुख है इसमें किसी को डाउट है कि सुख है या नहीं है है ना तो सुख क्या नहीं है किसको हम अभी तक सुख मानते रहे हाँ जी हा जी सामान को सुख मानते रहे ठीक बात गीला हो गया कुछ और कपड़ा है एक सही पता लगता है अनेकों गलतियों से बच जाते हैं यदि सुख समाधान है तो सामान सुख है क्या और बताएं। हाँ जी हम आई को बताइए अभी ये जो माइक मेरे हाथ में है ये समान है और इस बात का समाधान है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं ठीक बात आपको मेरे से बात करनी है ये मुद्दा है हाँ जी क्या आपके हाथ में माइक होना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में माइक है जरूरी नहीं है लेकिन एक सुविधा है सुविधा है ना ठीक बात है मुद्दा क्या है आपका प्रश्न है और मेरे पास उत्तर होना चाहिए यह मुद्दा है आपके हाथ में माइक है मेरे हाथ में माइक है आप कितने प्रश्न कर दिया आपका उत्तर नहीं हुआ तो माइक होने से समाधान हो गया नहीं ये तो सिर्फ बात पहुंचाने का एक तरीका है सामान समाधान है समाधान है तो सामान बहुत सारे हैं फिर हमारे पास माइक भी है और नई माइक होगा तो ओ भैया ऐसे भी कर और ऐसा भी नहीं हुआ तो उतर क्या जाना। ठीक, ठीक बात है। और समस्या होगी तो आप बोलेगा नहीं नहीं नहीं नहीं है। है तो भी इतना ही है बहुत कथा कहानी करो दो तो भी इतना ही है सामान नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा।, कहा ही नहीं हम तो नीचे लिखा है समृद्धि भी चाहिए समृद्धि भी चाहिए लेकिन सामान से समाधान नहीं है समाधान पूर्वक जीने से समान की बात समझ में आती है नहीं तो कई सारा सामान तो जी का जंजाल है बिना समाधान के हमने सामान इकट्ठा कर लिए अभी तो परेशानी का कारण बन गए ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो कोई भी संवेदना सुख है क्या चार विषय सुख है क्या समझने का मतलब होता है रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श ये इंद्रियों के माध्यम से हमारे को पता चलता है हाथ लगाया छुआ तो ठंडा गरम पता लगता है कुछ अच्छी आवाज आ रही खराब आवाज आ रही है पता चलता है तो सुख ये है कि सुख ये है आपको तय करना है सामान सुख है क्या? क्योंकि उसमें ये दो तो चीज नहीं है एक तो वर्तमान में नहीं है दूसरा उसमें निरंतरता नहीं है उसमें संबंध नहीं है उसमें अभयता नहीं है उसमें समृद्धि नहीं है उसमें व्यवस्था नहीं है तो सामान सुख है या नहीं उसको तय करिए ठीक संवेदना सुख है या नहीं उसको तय करिए आहानिद्रा भाई मैथुन विषय जो है वो सुख है या नहीं इसको आप बैठ के तय कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कहा कि ये नहीं चाहिए कि रूप नहीं चाहिए रस नहीं चाहिए गंध नहीं चाहिए ध्वनि नहीं चाहिए कान काम करना बंद कर दे नहीं चाहिए ऐसा नहीं करें लेकिन ये सब सुख नहीं है इतना कह रहे हैं इतना बढ़िया सा सुंदर सा हॉल चाहिए हमको चाहिए लेकिन इस हॉल में बैठ जाना अपने आप में सुख की बात नहीं है यहाँ पर आप कोई प्रश्न लेके आते हो वो प्रश्न का उत्तर होता है तो आप सुखी होते हो हो सकता है हॉल नहीं भी हो और क्यों ना हो जब हम दोनों विद्वान हो तो क्यों ना हो लेकिन मान लो नहीं भी है झाड़ के नीचे बैठ के बात कर सकते हैं तो मुद्दा तो प्रश्न का उत्तर होना है फिर उत्तर हो गया तो समाधान हो जाएगा समाधान होने के बाद हम हॉल भी बना लेंगे क्या बड़ी बात हमारे पास ताकत इतना मानसिक ताकत शारीरिक ताकत आर्थिक ताकत सब तरह का ताकत होता है हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं हॉल बना लेने से सुखी नहीं हो सकते कल घर गए और आपने भी इतना बड़ा हॉल बना लिया और ऐसा डांस बना लिया उसमें घूमने लगे सुखी हो जाओगे ऐसा नहीं है ऐसा <laughs> हो जाएगा क्या अभी तो ऐसे ही मानते हैं नाइक का, का जूता पहना किसी को देख लिया एप्पल का फोन किसी के हाथ में देख लिया मर्सडीज की गाड़ी किसी के हाथ में देख ली है ना तो ये मान लिया कि वो सुखी है हम सोचते हैं वो हमारे पास हो जाएगा हम भी सुखी हो जाएंगे ऐसे तो करते हैं तो तुरंत दौड़ते हैं, हैं। सुख नहीं आता तो लगता कुछ और कम पड़ गया और लेने जाते हैं, फिर फिर ले आते, फिर भी नहीं आता फिर और जाते हैं फिर आखिर में एक जगह आते बोले अब छोड़ छाड़ो यार सब बेकार है ये सब अब तो सबको त्याग क्या करेंगे अब त्याग शुरू कर देंगे तो सामान को लेने से भी सुख नहीं है और सामान को संवेदनाओं hmm! को पकड़ने में भी सुख नहीं है और संवेदनाओं को त्यागने में भी कोई सुख नहीं है विषय को पकड़ने में भी कोई सुख नहीं है और उसको त्यागने में भी कोई सुख नहीं है तो त्याग में कोई सुख ही नहीं है ना भोग में सुख है और नहीं त्याग में सुख है <kha song> तो सुख कहां है समाधान से हर मानव लिख लीजिए हर मानव अपने में समाधान से सुखी हर मानव अपने में समाधान से सुखी अपने में समस्या से दुखी हर मानव डायरी है सबके पास घर वाले पूछेंगे क्या समझ में आया दो चार लाइन लिख के ले जाओ पढ़ के पुषणा देना ये समझ में आया हर मानव अपने में समाधान से सुखी और अपने में ही समस्या से दुखी ये लिख लिया ये ठीक लग रहा है गलत लग रहा है ये ठीक लग रहा है नगरा लक्ष्य खोए मत कहीं सुन जरा ये पीछे थोड़ी ज्यादा भीड़ लग गई क्या बात है थोड़ा दूर हो जाओ भाई हाँ जी ये बताओ ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है कितने को लग रहा है ये बात ठीक है कितने को लग रहा है ये बात ठीक नहीं है दूसरे दिन यह हाल है एक को भी नहीं लग रहा है अच्छा मान लेते हैं कि सबको लग रहा है यह बात ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके दुखी होने का कोई दूसरा कारण है या नहीं दुनिया में दूसरा मतलब कोई सरकार आपको दुखी कर सकती है हा या ना कोई दूसरे आदमी का व्यवहार आपको सुखी दुखी कर सकता है हा या ना तो कहा लिख लिया काट काटो लाइन को फिर वो सही है गलती अनेक इसलिए चर्चा करने के लिए बात चालू कर रहे हैं भाई ने एक अच्छी बात दी कि भाई पड़ोसी पत्थर फेंकने लगे अब दो कारण हो सकते हैं या तो पड़ोसी पागल है आपको पता लग गया पड़ोसी पागल है तो कोई समस्या है आपको तब तो कोई दिक्कत नहीं है और कहीं पड़ोसी को पता लगे कि आप पागल हो तो भी क्या समस्या है क्योंकि आप तो पागल हो ही मतलब ये हुआ कि पड़ोसी दो ही कारण से पत्थर फेंकेगा ना या तो आपसे नाराज हो गया हर प्रश्न का उत्तर चाहिए अपने को तो दुनाँगों, दुनाँगों अभी हाँ वो ही सब सब सब करेंगे ऑपरेशन पूरा करना है पड़ोसी दो कारण से पत्थर फेंकेगा एक कारण तो यह है कि मेरे से कोई गलती हो गई इसलिए पत्थर फेंक रहा है आराम से आ रहा है वन बाय वन पूरे सात दिन रखे इसलिए तो मेरे से कोई गलती हो गई इसलिए वो पत्थर फेंक रहा है अगर मुझे कारण पता चल गया तो कोई दुख है अब, अब निवारण पे काम करेंगे गलती हो गई जाएंगे बात कर लेंगे ऐसा है या नहीं है मान लीजिए वो पागल ही हो गया है तो भी हमको क्या प्रॉब्लम भैया पागल तो कुछ भी पत्थर फेंक सकता है चलो उसका इलाज कराते हैं मान लीजिए दोनों नहीं है तो तीसरा भी कारण हो सकता है मान लीजिए आपसे आपसे दुखी नहीं है मान लीजिए है ना वो पागल भी नहीं है लेकिन पता लगा कि जो उसको एजुकेशन मिली है जो उसको कल्चर मिला है जो सोसाइटी मिली है उसमें जो शिक्षा हुई है उससे परेशान है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तीनों प्रॉब्लम का उत्तर है आपके पास पागल होने पे पागल खाना ले जाने का है आपसे गलती से दुखी हुआ है तो आप जाके मिलने का है बात करने का है और आपको लगता है कि चूंकि जिस एजुकेशन से वो गुजरा है और एजुकेशन में कमी है तो उस एजुकेशन को क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं चोरी करने है आया देखो ये तो हमको समझ में आया ही है कि हर आदमी खुद सुखी होना चाहता है दूसरे को दुखी करना नहीं चाहता ये तो पक्का है ना चोर चोरी करने आता है तो आपको दुखी करने आता है या खुद सुखी होने के लिए आता है के लिए आता है? इसीलिए तो रात में आता है क्या आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो <laughs> आपको पता ना चले दो चार दिन तक पता नहीं चले चोरी हो गई आपके यहां देखिए कोई चोर अपने औलाद को चोर नहीं बनाना चाहता है। चोर को भी चोरी करना स्वीकार नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि चोरी नहीं करता है वो यह अहम बात है भाई इसको कैसे पता करेंगे वही खुद को विटनेस करिए खुद को विटनेस करिए आपने भी जब कभी चोरी करी होगी है ना बचपन में करी होगी टॉफी की करी होगी भाई के खागे में निकाल के है ना बड़े की भी करी होगी करनी करी पता नहीं टैक्स की करी होगी प्रॉफिट की करी होगी जिसकी भी करी होगी तो चोरी करने वाले को चोरी करते समय भी वो स्वीकार नहीं होता है यही तो ब्यूटी आदमी की इसका मतलब ये है कि अयोग्यता वी चोरी हो रही है किसके कारण हो रही है अयोग्यता अक्षमता वश्य आदमी चोरी करता है अब ये कारण पता लग गया आपको जब भी आपके पास कारण आ जाएगा निवारण के लिए काम करोगे आप आन देते ना उनको भी अभी दिक्कत क्या है पहले एक एक उत्तर हो जाएगा वाला तो कारण पता चलेगा तो निवारण हो जाने वाला है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक कारण समझ में नहीं आया तो समस्या है कारण समझ में नहीं आया तो समझ प्रश्न खड़ा हो गया दिक्कतें वहां से शुरू हुई कि क्या कारण है और फिर निवारण समझ में नहीं आएगा कारण समझ में आएगा का आधा काम तो हो गया <coughs> निवारण पे काम करेंगे लेकिन निवारण भी तभी कर पाएंगे जब हम खुद ही समाधानीत होंगे तभी हम निवारण कर पाएंगे ये ठीक है अब आ गया अंग्रेज अब एक छोटा सा उदाहरण बहुत छोटा उदाहरण से बात करते हैं मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई आए अंग्रेज गुलाम करे इसमें मेरा कोई सहमति नहीं है ज्यादातर लोगों से मैं मिलता हूं वो लोग ये कहते हैं हमारे बच्चों को सब बिगाड़ दिया किन बिगाड़ दिया वो पड़ोसी ने बिगाड़ दिया किसने बिगाड़ दिया तुम्हें बोला पड़ोसी क्या रहता था तुम्हारे यहाँ रहता था नहीं रहता था हमारे यहाँ था कभी कभी चला जाता था तो मतलब वो इतने पावरफुल थे कि उन्हें बिगाड़ दिया तुम तुम्हारा पावर कहाँ गया तुम क्यों सुधार कर लिए भाई हम सब किसी ने किसी जगह पर अयोग्य रहते हैं अक्षम में रहते हैं तो हम खुद ही सुरक्षा नहीं कर पाते और दोष किसी और को देते हैं मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही काम किया अगर मेरा बच्चा है ना, मेरा है ना यदि मेरा घर है यदि मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता हूं यदि मैं उसको सही तैयार नहीं कर पाता हूं यदि मैं उसको समाधानित नहीं कर पाता हूं इसी कारण कोई उसको भ्रमित कर देता है ये नहीं कि लोग वो भ्रमित कर देते हैं इसके कारण मैं समझा नहीं पाता हूं ऐसा नहीं है तो जब तक हमको संबंध पूर्वक जीना नहीं आता है तब तक तब तक शोषण होने की संभावना है ही अंग्रेज आए उस समय क्या हम संबंध पूर्वक जीते थे क्या हमारे आपस में लड़ाइयां नहीं थी क्या हमारे आपस में फूट नहीं पड़ी हुई थी है ना कोई भी आके हमको तो लूटने वाला है और कितनों ने आके हमको लुटा है लंबी लिस्ट है और आज भी लूट रहे वो लिस्ट खत्म हो गई क्या जब तक हम समाधान संपन्न नहीं होंगे समझदार नहीं होंगे हमारे को कोई भी लूटेगा। लुटाई के कई तरीके हैं थोड़ा पत्थर रख के सुन लेना भाई लूटने के कई विधियां हैं आर्थिक रूप से लूटना राजनीतिक रूप से लूटना, भावनात्मक रूप से लूटाई, आध्यात्मिक रूप से भी लूटाई, वैचारिक रूप से लुटाई सामाजिक रूप से लुटाई सब जगह लुटाई हो रही है हर लूटने वाली दुकान पे जाकर हम उनको गाली देते हैं देना चाहिए दो अरे वो ग्राहक को भी तो गाली दो जाके क्यों खड़ा होता है इसका मतलब ये कि हमारे में कोई अयोग्यता रहती है हम उसको इग्नोर करते रहते हैं दूसरे को दुआएं देते रहते हैं रोते रहते हैं वो चले भी गए भाग दिए भगा दिया अपन ने जो भी किया हो फिर क्या लूट खसवट बंद हो गई तो इसमें दोषी अंग्रेजी जितने हैं वो हिंदी उसे दोषी है या नहीं है Hey, है ना अभी हमारे यहीं पर हम कुछ यहां पर रहते हैं <coughs> कई परिवार हमारे यहाँ भी नए ज्वाइन किए रह, आए रहते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि भैया देखो फलाना आके है ना वो मेरे बच्चे को कोई भड़का देगा बरगला देगा भैया वो अपना काम करेगा तुम अपना काम करो ना अगर आप में समाधान है और यदि आपको पता है कि वो भी सुखी होना चाहता है वो भी समझना चाहता है और आप समझे हुए हो, हो तो हु मोर पावरफुल एक समझा आदमी ज्यादा पावरफुल है या एक ना समझ आदमी ज्यादा पावरफुल है ये फंडामेंटल क्वेश्चन है क्योंकि जो नहीं समझा हुआ है वो भी दुखी है और वो भी समझना चाहता है जो चोरी कर रहा है वो भी दुखी है और वो भी चोरी से मुक्त होना चाहता है इसीलिए आज चोरी करने गया ऐसा बड़ा हाथ मारना चाहता है कि जिंदगी में दोबारा काम करना ही नहीं पड़े ऐसा है या नहीं है क्योंकि फाइनल तो मुद्दा यह आने वाला है कि समझदार आदमी पे ना समझदार आदमी भारी पड़ेगा एक समझदार ना समझ पर भारी पड़ेगा या ना समझ समझदार पे भारी पड़ेंगे उसका प्रमाण यहां भी देख लो संख्या कितनी भी हो जाओ प्रभावी कौन होगा अगर हम बात तार्किक करेंगे अगर हम बात व्यवहारिक करेंगे अगर हम बात अनुभव की करेंगे कंटेंट की बात करेंगे उसमें अगर प्योरिटी की बात करेंगे उसके बाद मानव जाति में कोई ऐसा ताकत नहीं है पागल आदमी को छोड़ के कि वो सच्चाई का विरोध कर सके इतना ही होता है जो बात हम बोल रहे होते हैं उसके पीछे हम प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं ऐसी प्रमाण विहीन बात को कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है आप जब प्रमाण को प्रस्तुत कर देते हो दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है हमको आज तक नहीं मिला जो उसका विरोध कर सके जो बिन सुने लड़ने को तैयार हो उसका क्या अरे उन्होंने पहले इतना सुन लिया कान पक होंगे ना थोड़ा पीछे जाओगे तो पता लग जाएगा भाई कोई बीबी की सुन के आया परेशान है अभी आप बीच में पड़ गया तो, तो। सुन के आया कोई बच्चे की सुन के आया कोई प्रवचन सुन के आया कोई आर्थिक चिंतन सुन के आया कोई सामाजिक क्या क्या सुन के आया आदमी को पता है उसके बावजूद भी कितना भी परेशान आदमी हो वो पुनः सोचना चाहता है कि कैसे में नहीं जिया सुखपूर्वक तो भी चलेगा मेरे अगली पीढ़ी सुख से जी तो तैयार रहेगा सुनने के लिए रहता ही है अब आप बस में धक्कम धुक्की में बात करने लगे सुन भैया सुख क्या होता है <laughs> थोड़ी दया दृष्टि रखना पड़ेगी आपने वो भीड़ इकट्ठी कर रखी है नाचने कूदने वालों की है ना उसमें सुख की बात करोगे <laughs> कैसे पता चलेगा लूटने के कई तरीके हैं जब भी अध्यात्म में भाई पूछ रहे हैं आध्यात्मिक रूप से लुटाई कैसे होती है स्प्रिचुअलिटी के नाम पर यदि यदि कोई रहस्य की बात हम करते हैं ईश्वर एक बड़ा रहस्य बना हुआ है तो लूटाई है जबकि पूरे अस्तित्व में हर चीज का कोई प्रमाण है जब हम प्रमाण के साथ बात करेंगे लुटाई खत्म दुकान बंद दुकान सारी बंद हो जाएगी उनको भी समृद्धिपूर्वक जीना पड़ेगा खुद को मेहनत करना पड़ेगा हा जी बेटा इधर बीच में लास्ट बट वन लाइन ये प्रश्न के बाद हम लोग ब्रेक ले रहे हैं फिर लौट के आते हैं आप बहुत सारे प्रश्न तैयार करके रखिए जितने भी प्रश्न होंगे जितना डिस्कशन अच्छा होगा हाँ जी जी आपने कहा समाधान में ही सुख है हाँ जी लेकिन जब दो व्यक्ति किसी चीज पे समाधान इक्वालिटी तो फिर वो सुख कहाँ रहेगा अब दो में से पहले एक की बात करिए पहले एक के पास समाधान होगा तो दूसरे के पास होने का रास्ता में यदि एक के पास नहीं होगा दूसरे के पास आ जाएगा पहले नहीं बाद में जब चोट खाएगा तब समझ में आएगा की यही समा ऐसा नहीं करे आप अपने पक्ष से शुरू करिए तो पहले आपको समाधान संपन्न होना है या दूसरे आदमी को पहले होना है मुझे होना है। फिर आपके पास आ जाने से उसके लिए पास आने का रास्ता बनेगा अच्छा अभी अपन क्या करते हैं पहले दूसरे आदमी के लिए बात करते हैं क्या करते हैं दूसरे के लिए पहले बात करते हैं है ना ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको ठीक करिए इसको ठीक करने जाएंगे तो पहले अपने लिए बात करिए अच्छा। आप आप पहले स्वयं सच्चाई को समझेंगे प्रमाण को समझेंगे तो आप समाधान साथ खड़े होंगे तो दूसरे के लिए रास्ता निकल के आएगा अच्छा। लेकिन दूसरा आदमी आपसे सुनता नहीं है नहीं क्यों? नहीं। क्यों क्योंकि पीछे आपने बहुत गलतियां कर रखी है तो क्या पहले ऐसे ही था क्या वो अच्छा वो दूसरा आदमी यहां आया कि नहीं आया आया है ना तो क्या पहले दिन से ऐसा था पहले दिन तो आप बोलते थी सर्दी आ गई मेरे को तो कितना रुमाल लेके दौड़ता था नहीं दौड़ता था टावर लेके दौड़ता था तो पहले दिन से ऐसा नहीं था मतलब मौलिक रूप से ऐसा नहीं है सही बात है सही, है। सही बात है आके, आके। <laughs> तो पहले दूसरे आदमी को छोड़े छोड़िए भूल जाइए अभी कोई दूसरा है तीसरा है पहला है, है ना पहले हम है पहले मेरे को समझ में आना चाहिए आपकी अपने प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है या ना सही है। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए उनको आ जा अच्छा ही है आप जब भी सुखी होंगे अपने समाधान से होते ठीक है थीके? चाय का ब्रेक लेके आइए 10 मिनट का समय है कितनी देर में आएंगे 15 मिनट में 10 मिनट का समय है।